पहले उन्नीसवी शताब्दी के प्रारंभ एक नए रूप से आ, उनको यहां से बाहर भेजने का और भारत को आजाद कराने का आंदोलन छिड़ा गया और वह 30-40 साल बाद में इस स्थिति में पहुंचे शासक अपने स्थान में चले गए और भारत को दो भागों में बांट के भारतीयों को या स्वतंत्रता दे दी ऐसा कह सकते यद्य कोई स्वतंत्रता नाम की चीज नहीं है कानून वही है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 पर जैसे ही देश आजाद हुआ और आजाद देश की पहली संसद में देश के विकास के लिए जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं वो पंचवर्षीय योजना बड़ी उस योजना में ये बात कही गई कि देश का विकास ऐसी बात करने वाला उस समय शासन का मुखिया था और अपने पूर्व जन्म की तपस्या के बल से लेस था तो उसके निर्णयों को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 कोई अपने अपने मन की कल्पना नहीं है क्षेत्र से किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों का नाम हिंदू है वो तो बहुत बढ़िया बात है पर हिन्दुत्व की जब बात आती हिंदू और हिंदुत्व तो हिंदुत्व का मानी जीवन जीने की कला आप कब उठोगे कब सोओगे, क्या बोलोगे कैसे बैठोगे क्या जिमोगे क्या नहीं जिमोगे इस तरह की जो जीवन जीने की विद्धि है उसको हिंदुत्व कहते हैं और उसका आधार हिंदू शास्त्र और हिंदू धर्माचार्य है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 गौ के गोवंश के और गोवंश के अधिकार के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर पाए इतना सारा इन्होंने किया आजाद भारत में गोचर भूमियों जो वेदिक काल से चली आ रही थी वे गोचर भूमियों उन्नीस तक यथावत पूरे देश में आजाद होने के बाद सारी गो भूमियों का विनाश हुआ संभवतया 25 प्रतिशत गो भूमि देश में रही बची पहाड़ ओरण वन आगोर गोचर नदियों के किनारे भी डॉक्टर साहब ने कहा 20-20 किलोमीटर जाएंगे दोनों तरफ गंगा के किनारे चार चार योजन तक कोई नगर नहीं बसता था ये वेदिक काल का नियम है केवल ऋषि और गोपालकी नदियों के किनारे रहते थे कच्चे आवासों में ये भारत की अनादि कालीन परंपराएं थी और आज जो हो रहा है हम सब समझ ले तो हम निवेदन कर रहे थे कि यह सब गोवंश का हत्यारा कौन है आजाद भारत में इतना गोवंश काल कलवित हुआ है बिना मृत्यु मरा है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 और ये इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा इस पर चिंतन नहीं किया जा रहा है और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तो हम यह निवेदन कर रहे थे कि साठ सालों बाद में अपेक्षित विचारधारा जो के निकट थी, ऐसी विचारधारा की विचारधारा से निकला हुआ राजनीतिक दल इस समय देश के केंद्रीय सतह पे है इसीलिए हम लोग इस कार्य से जुड़े और संत भी सब और क्यों आए अपने एक से एक सभी महापुरुष है यहां कोई मठ नहीं मंदिर नहीं दान नहीं दक्षिणा नहीं बीड़ी नहीं चाय नहीं कुछ भी नहीं है अपने अपने किराया बड़ा से आते डाक्टर साहब भी बोले डाक्टर भी नहीं सारे संत अपनी अपनी झोली में से गोग्रास निकाल के देते तो देने की फिर भी आते हैं क्यों आते हैं क्योंकि उनके साथ गाय के साथ उनका आत्मय संबंध है यतो गाय तयम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 व्यक्तियों को तो इसी श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ में गायत्री पुरुषतरण के लिए बैठाने का संकल्प किया और उनके लिए कुटियाएं भी निर्मित हो गई हैं। आज डॉक्टर साहब से वहां शुभारंभ करा देंगे वो रंग भी डॉक्टर साहब के कपड़ा का ही रंग है कुटियाओं के ऊपर वाला <laughs> और शेष जो है पुरुषतरण वो हम पूज्य डाक्टर साहब और हमारे आदरणीय पुज्य श्रद्धे धर्माचार्यों के चरणों में अर्पित करते हैं कि श्यूतर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 जायता निकामे निकामे पजन्यो बरेखलो न ओध धया पच्यम जो ग् मो न मा ओं शांता दौ शांता पृथिवी शात मदमरुव्यं शाता उदन्वतीराप शाता न सतो सदी शान्ता शाता पूर्व च नोस्त शात भूतम चव्यं चर्वे समस्पीनम मनोवां ब्रह्म संशित ये नसृजे घोरं तेन शातिरस्तु न इ परीनी वाग्देवी ब्रह्म संसिताय वा ससृजे घोरम तय शातिरस्तु इमा यानी पंचेन्द्रिया मनसष्ठा मेरीदे ब्रह्मणा संसिता ससृजे घोरम तैरव ओम नम शाति शाति ओम कुछ घोषणाएं प्राप्त हुई है एक लाख एक सौ ग्यारह रुपया साकरणा हाल अभी आपकी तरफ से ये गोचारा के लिए राशि भेंट दी गई है एक लाख पैतालीस हजार दो सौ पचास रुपये मुंबई से गुप्त दान के रूप में प्राप्त हुए हैं पंद्रह हजार रुपये धुलिया फूल जी गेमर भाई एल एजेंट पालनपुर से प्राप्त हुए हैं एक गाड़ी हरा चारा शिव सिंह जी कान सिंह जी राजप्रोहित बरना हाल यूएसए से प्राप्त हुए हैं ग्यारह हजार रूपए श्री केवड़ा राम थाना जी बिछावाड़ी सांचोर से प्राप्त हुए हैं ग्यारह हजार रूपए रावल मीठा लाल जी भोपाल जी कैलाश नगर ग्यारह हजार रूपए जी गुड़ा मरिप्रसाद सकुनिया परिवार एक लाख रूपये कलकत्ता वालों की ओर से दिए जा रहे हैं नंद किशोर जी गायत्री देवी रावत दिल्ली एक लाख हजार रूपए आपकी तरफ से में गो सेवा में चारा वगैरा में दिया जा रहा है इक्यावन हजार रूपए सूरज प्रजापत बागला इक्यावन हजार रूपए भाई श्री जगदीश जी बागला एक लाख एक हजार रूपये श्री हरिप्रसाद जी एक हजार श्री प्रेम प्रताप जी पवन जी और ग्यारह हजार रूपये देवेंद्र जी कोडिया ग्यारह हजार रूपये वागला जी ग्यारह हजार रूपये हरिप्रसाद जी अग्रवाल ये सभी बम्बई और आगरा से हैं आपका बहुत बहुत आभार मैं सभी संत वृद्धनों के सरी चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हुआ हमारे सभी गो भक्तों की ओर से गुरुजनों की वंदना बड़ों को प्रणाम सबको राम राम सा श्री हरि के नाम और इसी श्री हरि के नाम के साथ ही मैं परम पूज्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज गोतेश गोमितेश्वर महादेव सीहोर सौराष्ट्र के श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि समय गागर में सागर भरकर हमें धन्य बनावे ओम नमः शिवाय सांब हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय पतए नम शंकर शंकरचार्य केशवंबादरायण सूत्र भाष्य वंदे पुनः श्वरो गुरुरात्म मूर्ति भेद विभागिने हर महादेव शिव शिव हरे हर महा शिव शिव शुभ हर हर महादेव शिव शिव हरि नारायण गोविंद वासुरे हरि नारायण गोविंद वासुरे हरि हरि नारायण गोविंद वासुरे हरि हरि नारायण गोविंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के श्री चरणों में कोटि वंदन एवं परम श्रद्धे या ब्रह्मलिन पूजपात गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन परम अनंत विभूषित परम पूज्य जिन्हों के जेहवा पे माँ सरस्वती की कृपा है ऐसे तपोनिष्ठ हमारे परम स्नेही ऐसे हमारे स्वामी परम वंदनीय स्वामी श्री राजेंद्रदास जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, जिन्होंने अपने जीवन को दाव पे लगाए हैं ऐसे मेरा परम मित्र आत्मस्वरूप जिन्होंने की प्रतिज्ञा गुरु कृपा से अप उनके पूरे विश्व में सनातन धर्मों के लिए अपने भगवान का शिव ग्रह को प्रतिष्ठित करें ऐसे 108 मंदिर बनाने का जिन्हों का संकल्प था ऐसे हमारे परम मित्र गोलोक पीठाधीश्वर पूज्य गोपाल शरण जी महाराज वाराणसी वाले स्वामी जी महाराज मेदिनीपति जी हवाईशाले संत आत्मस्वरूप संत वृंद भक्तवृंद भक्तवती माताए परम शोर पर देखो कितनी गाड़ियां चल रही है और रोज ने रोज कई गाड़ियां लॉन्च होती है लेकिन हमारी जो मां है वैदिक संस्कृति में जिनका वर्णन आता है वैसी हमारे गौ माता के लिए हमारे पास जगह नहीं है गाड़िया बहुत सी बाहर हो रही है इतनी लॉन्च हो रही है और हमारी गौ माता की संख्या कम हो रही है ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है यदि हम मनुष्य हैं, तो हमको सोचना चाहिए मनुष्य है तो यदि मनुष्य नहीं है तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है मनुष्य हम है तो इतना सोचो कि हमको क्या करना चाहिए हमारे पर किन किन का ऋण है उस ऋण समाप्त करने के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए हमको परमात्मा ने ये संपत्ति दिया है और याद रखना ये जो नोटे हैं 500 सौ की हजार की पता नहीं मुझे लेकिन अपने पड़ोसी देश नेपाल में ये नोट नहीं चलती है हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा में गए तो पुलिस वाला ने कहा कि हजार के नोट हो तो किसी को दे देना या नेपाल में नहीं चलेगी आप विचार करो कि नेपाल तो हमारा पड़ोसी देश है वैसे तो हमारा ही देश था और वहां तक नहीं चलती है तो हजार की नोट ऊपर कैसे चलेगी नहीं चलेगी एक दफा हम कहीं चरण डाकने गए किसी की कोठी में ले गए कमरे में बैठे थे तो ऊपर दीवार पर एक श्रीपल था घर वाले ने पूछा कि गुरुजी ये नारियल जो है इसका क्या रास्ता हो सकता है मन के भगवान को चढ़ा के खा जाओ प्रसाद के रूप में बोले वो हमारे दादाजी है मन के कैसे आपके दादाजी वहां क्यों बैठे बोले पता नहीं वो बैठे हैं तो उसकी कोई विधि हो सकती है मन के इस कोठी किसने बनाई बोले दादाजी ने कोठी बनाई तो मन के दादाजी ने जब कोठी बनाई है तो उसको बैठने दूनिया बोले नहीं नहीं इनके नीचे से निकलने पर हमको सर पे कपड़ा डालना पड़ता है खुला सर से हम निकल नहीं सकते हैं नहीं तो सर दर्द हो जाता है तो इनकी कोई विधि हो तो बताओ बताओ कितने प्रेम से कितना कष्ट करके कोठी हमने बनाई उस कोठी में और पंच यज्ञ रोज करना चाहिए उसमें पहला यज्ञ है ग्रास निकालने का रोज अब आप कहेंगे कि हमारा जी शहर में रहते हैं तीसरी मंजिल पे फ्लैट है हमारा कहाँ गाय को रखेंगे चलो ठीक है मान लिया कि आप गाय नहीं रख सकते हो तो जैसे ऐसे गौशालाएं हिंदुस्तान में बहुत गौशालाएं हैं और आज रोज रोज नहीं गौशाला का निर्माण हो रहा है तो उसमें जाके सहयोग करो आज ही जाहरात हो रही थी कि अक्षय नवमी है और आज जो दान देते हैं वो अक्षय हो जाता है तो इसमें सहयोग करो जो गौशालाएं चला रहे हैं उसमें सहयोग करके अपना ग्रास निकालना चाहिए यही मनुष्यत्व का फल है और ये आपको तब मिलेगा जब आप सत्संग सुनेंगे तब माताओं को पता है कि चक्की चलाते समय पहले पत्थर की चक्के थी दो में और बीच में कील था कई लोग कहते हैं कलयुग आ गया कलयुग आ गया कलयुग योग आ गया हमसे कुछ नहीं होगा लेकिन दाना ऊपर से डालते समय चक्कर चलती है और दाना पीस के आटा हो जाता है लेकिन उसमें कई दाना इससे चतुर है जो कील को लग जाता है जो दाना कील को लग जाता है उनको सुबह से शाम तक चक्की चले कुछ नहीं होगा तो सज्जनों कोई गुरु रूपे कील, कोई धर्मशाला रूपे कील, कोई गौशाला रूपे कील, धर्म के आश्रित हो जाओ कलयुग का बाप भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा लेकिन लगना चाहिए हम लगते नहीं हम कल पर सोचते हैं कि हम कल करेंगे परसों करेंगे दो साल के बाद करेंगे वृद्ध हो जब तक करेंगे कुछ नहीं होने वाला है पता नहीं है कब स्टेशन आएगा और कब हम उतर जाएंगे ये पता नहीं है इसलिए सज्जनों उत्तिष्ठ प्राप्य निबोध हीता उठो कल की बात छोड़ के आज ही संकल्प करे कि हमारे हाथ से कुछ हो जाए पीछे से लोग करेंगे पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे और मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो कोई हम बात आपको नहीं करते हैं अपने हाथ से कल्याण का कार्य हो जाए वही मनुष्य हैं और उसी को ही कुछ प्राप्त होने वाला है और कर्म तो करते रहते हैं कर्म करते समय हम ध्यान रखते नहीं हैं अवश्य में वो भोगतव्यम शुभम अशुभम कर्म शुभ अशुभ कर्म अपने को ही भोगना पड़ेगा और उसमें कोई रास्ता नहीं है कोटी कल्पी शतई रपी ही एक कोटी कल्प चला जाएगा तब भी आपको छोड़ेंगे नहीं तो आप जो है कृपा करके धर्म के आधारित हो जाके ऐसे पुण्य कार्य करते रहो कि जीवन में हमको मनुष्यता प्राप्त हो जाए यही भगवान से हमारी प्रार्थना है हरि हरिओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरिओम तत्सत ंद जी आंखों के तारे ये गऊ के रखवारे सृष्टि पर सानिनी इनका दुनिया उनके पांव पखारे परम पूज्य स्वामी जी भूतकाल वैक है भविष्य परमेश्वरी नोट है और वर्तमान कैश पेमेंट है परम पूज्य स्वामी जी ने वर्तमान में जीने की सीख में दी और साथ ही न भोगो न भागो अब तो जागो जागने का संकल्प परम पूज्य स्वामी जी ने दिया अब मैं परम पूज्य श्री प्रताप जी नरसिंह जी राजपुरोहित सिरोही सौ रुपया मोनिका पुत्र श्री लाल सिंह जी राजपुरोहित रणधी सर और एक लाख एकवन हजार रुपया एक लाख ग्यारह हजार रुपया ब्रह्मलीन ब्रह्म ऋषि ब्रह्म पूज्य सद गुरुदेव श्री खेताराम जी महाराज की पावन स्मृति में गो सेवार गो ग्रास राशि ब्रह्म सावित्री पीठाधीश्वर ब्रह्म ऋषि श्री जी महाराज द्वारा समर्पित की जा रही है गो माता की धर्म की अधर्म का गो माता की साथ ही ब्रह्मलीन गो लोकवासी परम पूज्य भक्तमाली सद गुरुदेव श्री गणेश दास जी महाराज के पावन संकल्प अनुसार प्रति वर्ष गो सेवा एक लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह रूपये की गो सेवा की जा रही है अस्ते परम पूज्य मलुक पीठ ठाकुर जी द्वाराचारी जी महाराज द्वारा गो माता की मैं क्षमा चाहते हुए जो गोलोक परिकर और परिवार के बंधु है गोलोक परिवार की ओर से जो गुवाहाटी वाले हैं आपकी तरफ से ये सेवा की गई है खंडेलवाल परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार परम पूज्य परम पूज्य सदा शिवनाथ जी महाराज हवाई प्रांत अमेरिका के श्रीटीन She stopped eating 4 days ago. She's not eating anymore. So she's probably getting ready to move on into another body. And everyone was there loving her and sending her on her journey. It was a marvelous thing to say. It reminded me a little tiny bit years ago in the monastery I was walking through the goshala. We have a very small one there. We have 12 cows. and i was walking through and all of a sudden a cow dropped a calf on the ground she was standing and she dropped the calf right on the ground in front of me and i took it as a blessing that she was blessing me also in our monastery with our 12 cows only the swamis and uh, matavasis the sadhakas would milk the cow only the swamis feed the cow only the swamis curry the cow and take care of the cow nobody else can touch our cow <laughs> and some day with the blessings of everyone here i'm hoping that we might bring the true indian breed cow to the monastery in hawaii on the other side of the world not for commercial purposes obviously but to feed the monks to have milk for the uh, other shekhum and that's a small wish that we have uh, that we're taking back with us and i think <laughs> i think with all of the resources here we can probably uh, make that happen somehow in the future I want you all to know that uh, your religion is really the sweetest the most profound spiritual path on the earth nothing to compare with uh, sanatana dharma i've been all over the world many of you have been all over the world there is nothing even close we can say to sanatana dharma and it is because of the heart of sanatana dharma that a place like this can that we're all hindus what did she mean she meant the americans are no longer interested in dogma they're no longer interested in shallow religion they're no longer interested in uh things that are not profound they want something profound and so what is happening they're coming toward yoga they're coming toward hinduism they're beginning to she said Would you believe this is Lisa Miller talking? Would you believe 33% of Americans cremate their dead today? 65% of Americans believe in reincarnation today. 24% of Americans are uh, vegetarians already. Vegetarians uh because of their health primarily. That's the main reason. But what's happening is that Hinduism is having an internal effect. We don't conquer from the outside. We never go convert anybody. Not a single person is converted. But we do conquer from the inside. We introduce people to the Vedas, to the Upanishads, to temple worship, and they convert themselves onto the Hindu path. That's how it works. so i want to just conclude by saying that you are in a sense the answer to the future in the west india to me is the answer to the future problems in the west why because in the western world they're constantly in war and conflict and hinduism brings the spirit of ahimsa Which we need all over the world. You're the answer because in the wide world, they're all immersed and drowning in greed for one thing and then another thing and another thing. And if they have a million dollars, they want a hundred million. And if they have a hundred million, they want a billion. It's never enough. But Hinduism teaches us not greed but selflessness. renunciation surrender you're the answer to that in the wide world today because we together he and i want to tell the world about this wonderful place putmeda i want to go back to america and write a story that tells the wonderful example and the wonderful scale of what's happening here so that many many people around the world outside of india outside of rajasthan can see into what you're doing here and be a part of that so my promise to you is to go back and be a voice to the rest of the world om bole gou mata ki jai bole govind gopal bhagwan ki jai hamare beech mein श्रद्धे योगी सदा शिवनाथम जो कि हवाई अमेरिका से पधारे हैं उन्हें अभी क्या यहाँ का जो हम लोगों का व्यवहार देख करके ये गौशाला के दर्शन करके इतने अभिभूत हो रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि मैंने आज से पहले ऐसी गौशाला तो क्या ऐसे लोगों के बीच में रहने का मेरे को सौभाग्य नहीं मिला मुझे बार बार ये स्थान याद आ रहा है और रात को तो इनको सपना ही बहुत सुंदर है महाराज जी कहते हैं कि सपने में मुझे यहां कोई दिव्य व्यक्तित्व ने अपने हाथों से खीर खिलाई और वो खीर ये उसका भाव ये ले रहे हैं कि वो मेरे लिए मोक्ष का प्याला है मोक्ष का अमृत है यहां की गौसेवा देख करके अपनी वाणी के माध्यम से संपूर्ण पश्चिम के राष्ट्रों को पूरा अमेरिका को संपूर्ण यूरोप को एक ही मैसेज देना चाहते हैं एक ही संदेश देना चाहते हैं कि वहां पर गोमाता की सेवा कैसे हो इन्होंने एक नियम लिया है एक व्रत लिया है यहां पर कि अब मैं पश्चिम में जाकर के और आगे का जीवन गोमाता की सेवा के लिए समर्पित करता हूं जहां तक हो सकेगा मेरी वाणी के माध्यम से मेरे संसाधनों के माध्यम से मैं भारतीय गौमाता तो वहां उपलब्ध नहीं है लेकिन वहां पर जोगो माता उपलब्ध है उनकी सेवा करूंगा आने की जो हमने समझा और सबने समझा अच्छा होना अच्छा है इसमें लगते दाम नहीं और अच्छा होते जाइए इससे अच्छा काम नहीं कुछ घोषणाएं अठारह हजार तीन सौ तीस रुपए बागरा की बस का किराया और 11000 रुपए नोन की बस का किराया जो गो भक्तों की ओर से आयोजित थी लेकिन गो भक्तों ने दिया है बहुत बहुत आभार इक्यावन रुपए रुपये कौशल कुमार अग्रवाल जी बीजनौर यूपी 11000 रुपए श्री बाबू सिंह जी सोन सिंह जी राजपुरोहित आसरलाई जयपुर इक्कीस हजार रुपया प्रभात फेरी परिवार जलगांव महाराष्ट्र और एक लाख एक हजार का साथियों इस समय संसार में चार प्रकार के लोग हैं पहले भाग्यशाली जिनके पास धन है दूसरे सौभाग्यशाली जिनके पास धन व स्वास्थ्य दोनों हैं तीसरे महाभाग्यशाली जिनके पास धन है स्वास्थ्य है और धर्म है और चौथे हैं दुर्भाग्यशाली जिनके पास तीनों में से एक भी नहीं है और आप जो चाहो उस कैटेगरी में अपना स्थान पा सकते हो यदि भाग्यशाली बनना है तो जो कुछ सामर्थ्य है उसके अनुसार दान करें सौभाग्यशाली बनना है दान करें साथ ही सदगुरुओं का सम्मान करें महाभाशाली बनना है दान करें गुरुओं का सम्मान करें अगो पीछित चोर प्रभु जे जय चो I love you. आनंद सट बंशिब निकट आनंद बंसीबे निकट आनंद आनंदिब निकट आनंद मंगल मंगलदार जपत जय श्री भट। भट्ट मंगल जपत जय श्री भट्ट मंगल जपत जय श्री भट्ट मंगल जपत जय श्री भट्ट खत के जन्म krishna radhe radhe radhe shyam radhe shyam shyam shyam radhe radhe radhe krishna radhe krishna krishna krishna radhe radhe radhe shyam radhe shyam shyam shyam radhe radhe radhe krishna radhe krishna krishna krishna radhe radhe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 राधे राधे। हम है, के के, के है। हम हैं गोलोक बिहारी के गोलोक बिहारी गोलो हमारे हैं हम हैं गोलक बिहारी के गोलोक बिहारी हमारे हैं गोलूक बिहारी कृपा निधान गुरु ने मारक दीन दया गोलक बिहारी कृपा निधान गुरु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 श्याम राधे श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे श्री राधा गुलोक बिहारी भगवान भगवान की जय मार के भगवान की जय श्री देव भगवान की पार्क आचार्य जगद गुरु श्री श्री जी महाराज की जय जय श्री राधे श्री जगरूप जी राजपुरोहित रेवतला रा का बेटा जहां कहीं भी हो शीघ्र शिक्र अतिशीघ्र मंच के पास श्री देव जी कैलाश नगर से संपर्क करें अति आवश्यक कार्य श्री जगरूप जी राजपुरोहित रेवतरा का सुपुत्र जहां कहीं भी हो देव जी भाई से संपर्क करें हमारा सौभाग्य है कि ये विश्व प्रसिद्ध हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी वादक थे और उनके परम शिष्य पंडित बसंत गुप्ता जो प्रातः काल और अभी भी इनकी सुरमय वाणी से पूरे वातावरण को सुरमय किया और साथ ही के जी, आर्मोनियक बजाने वाले दोनों ही वाले मामा जी के शिष्य है ये हमारा अहोभाग्य है ऐसे आपके वाद्यंतों द्वारा संगीत द्वारा संगीत द्वारा परमेश्वर को विवश किया गया प्रेरित किया गया और यहाँ पधार कर हमें आशीर्वाद के लिए प्रेरणा मिली बहुत बहुत आभार संगीतज्ञों का प्राणवान व्यक्तियों का चिंतन चरित्र व व्यवहार अपने अपने के कारण अनुरूप वातावरण गढ़ने में समर्थ होता है उसी तरह एक संगीतज्ञ भी पूरे वातावरण को पूरे आसपास के समस्त इलाके को सुरमय बना देता है बहुत बहुत आभार आपका और घोषणाएं ग्यारह रुपया परम पूज्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज गोमतेश्वर महादेव सीहोर सौराष्ट्र की ओर से गो सेवा में दिए जा रहे हैं मैं स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करता हुआ बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अग्यारह हजार रूपये श्री लाधा राम जी हेमाजी पुरोहित बालेरा सांचौर बहुत बहुत आभार आपका एक लाख एक हजार रूपये श्रीमती पवन देवी वाइफ ऑफ प्रवीण कुमार जी पालड़ी पुरोहित और सांवरी देवी केवला राम जी पुरोहित पालड़ी साचोर बहुत बहुत आभार ये नियमित गोसेवा में भाग लेते हैं इक्कीस हजार रूपये श्री ओंकार मल जी हरिप्रसाद जी सराफ चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता बहुत बहुत, बहुत आभार आपका साथियों लक्ष्मी की पूजा करो पर भरोसा मत करो खड़ी रहती है कभी भी जा सकती है सरस्वती की पूजा भी करो और भरोसा भी करो आमदनी जूते के समान होती है जो छोटी होती है तो चुभती है और बड़ी होने पर गिराती है साथियों धन का सदुपयोगी सबसे बड़ा लक्षण है अग्यारह हजार रुपये श्री गणपत लाल जी तग्गा जी पुरोहित गाँव कारोला जनरल स्टोर सांचोर बहुत बहुत आभार अब मैं परम पूज्य गोलोक पीठाधीश्वर स्वामी गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज के सरी चरणों में निवेदन करूंगा कि हमें आशीर्वाद प्रदान करें और आपकी पावन प्रेरणा से ये गोलोक परिवार के सारे परिकर और पूरा भारतवर्ष आपसे निसंदेह बहुत अपेक्षा परम पूज्य स्वामी जी को निरख हरखत जन समुदाय आज गोलोक नंदगांव फूल्यो नहीं समाय फूल्यो नहीं समाये आस था है भारी कर दो बेड़ा पार आस पूरी हो आरी परम पूज्य महाराज ओ पंगु लंगयत गिरी यम बंदे परमाधव नमस्म भगवते कृष्णाया ठमेधे राधाधरसुधा सिंधौ नमो नित्य निहारिणे गोविंदम गोकुलानंदम गोपाल गोपवल्लव राधिका सहित वंदे श्रीगोलोकण श्रीमदंसम शनकाकम अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा भज श्री कृष्ण भज श्री कृष्ण radha krishna kreshnam krishna, krishna radha krishna krishna krishna param kripala krishna krishna param kripala krishna krishna dayalam krishnaam krishnaam deena dayalam krishnaam krishnaam radha krishnaam krishnaam krishnaam krishnaam radha krishnaam krishnaam krishnaam krishnaam kunj bihar Hare Krishna Krishna Krishna Bolo ke Bihare Nam Krishna Krishna Radha Krishna Krishna Krishna Radha Krishna Krishna Krishna Radha Krishna परम दयाल र्वुखकण कृष्ण सर्वसुखकरण कृष्ण कृष्ण सर्वसुखकरण कृष्ण सर्वसुखकरण कृष्ण कृष्ण बृंदावन चंद Krishnam, Anandam. Krishnam, Krishnam, Gopi Jana Vallabham. Krishnam, Krishnam, Gopi Jana Vallabham. Krishnam, Krishnam, Gopi Jana Vallabham. जल्ल तो वंदे महापुरुषते ते चरणार्द प्राणार प्राणेश्वर अखिल ब्रह्मांड नियंता श्री राधा सर्वेश्वर श्री राधा गोलोक बिहारी प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए सुदर्शन चक्रावतार जगदगुरु भगवान श्री निम्बार्क प्रभु समस्त आचार्य गुरुजनों के चरणों में प्रणाम परम श्रद्धे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन व्यासपीठ पर विराजमान परम शहृदय परम विद्वान माँ सरस्वती एवं इष्टदेव की कृपा जिनके ऊपर परिपूर्ण है ऐसे मलुकपीठ के अधिपति परम श्रद्धे महाराज श्री गौ सेवा में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया प्रत्येक क्षण गायत्री और गंगा की उपासना करते हुए प्रत्येक श्वास में गौ का ही जो निरंतर चिंतन करते हैं गौ सेवा में समर्पित जीवन और समर्पित समय ऐसे गौ ऋषि पथमेढ़ा धाम एवं नंदग्राम में विराजमान होकर के भजन करने वाले परम तपस्वी महाराज श्री हमारे आत्मस्वरूप परम भजनानंदी परम श्रद्धे स्वामी जी गौतमेश्वर सीहोर के स्थानाधिपति स्वामी जी महाराज जिनकी वाणी और विद्वत्ता सहजता सरलता दो तीन दिनों उससे दर्शन करने को प्राप्त हो रही है ऐसे ब्रह्मचारी श्री त्रंबकेश्वर जी महाराज नर्मदा यात्रा में समय समय पर दर्शन देते रहे और जब इंदौर आश्रम में गए तो ऐसे भाव विभोर होकर के संतों का सम्मान करने वाले इंदौर वाले महेंजी महाराज एवं हमारे दाहिनी ओर स्वामी श्री अखण्ड जी महाराज वृंदावन धाम में 20-22 वर्ष पहले विद्यार्थियों को वेद पाठ और वेद अध्ययन कराने वाले परम कर्मकांड के आचार्य आचार्य मेदिनीपति जी मिश्र जो स्कॉटलैंड के मंदिर के इसमें प्रधान आचार्य हैं एवं उनके पास में बैठे हुए परम विद्वान शास्त्री जी महाराज बाई बाईओर अच्छा अठाव वाले श्री वल्ल्लभ जी महाराज वयोवृद्ध संत जो हम लोगों के साथ कल परिक्रमा में थे बड़े परम भजनानंदी संत हैं उनको भी प्रणाम अमेरिका में जिनका जन्म हुआ परम श्रद्धेय सुब्रम स्वामी जी महाराज के परम कृपा पात्र कुआई हवाई में रह करके जिन्होंने शरीर से वहां का शरीर है परंतु आत्मा प्योर सोल यहां आकर के गौ की सेवा के वातावरण को देख करके गऊ सेवा में समर्पित होने की भावना रखने वाले ऐसे योगी एवं उनके साथ में नाथ जी महाराज सदाशिव नाथ जी दोनों बाहर से आए हुए संतों का हम हृदय से साधुवाद करते हैं और उनके पास वहीं विराजमान भगवान जगन्नाथ प्रभु के कृपा पात्र कालियुग में जितनी बड़ी रसोई जितना अन्न का प्रसाद श्री जगन्नाथ प्रभु हम लोगों को प्रदान करते हैं अद्भुत है अद्वितीय है वहां की पूरे विश्व में सबसे बड़ी रसोई है जगन्नाथ प्रभु की जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ ऐसे स्वामी प्रणान जी महाराज शुद्धानंद जी महाराज और बांसुरी बातक बसंत गुप्त ऋषि जी नवीन शरन जी और जितने भी संगीतज्ञ हैं सबको साधुवाद करते हुए सम्मुख विराजमान सभी संत विद्वजन महापुरुषों को हम दंडोद प्रणाम करते हैं पथमेड़ा नंदक के गोभक्त महाराज श्री के कथन पर महाराज श्री के कथन पर तन से मन से धन से समर्पित आप सभी गोसेवा में संलग्न भगवत प्रेमियों मातृशक्तियों गोलोक परिकर के सभी भक्त समुदाय मातृशक्तियों और संस्कार के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी भक्तजन संतजन महापुरुषजन आप सभी को जय श्री राधा गोलोक बिहार जी की जय गौ माता की सम्मुख सुरभि माता हम लोग को आशीर्वाद दे रही हैं उनको प्रणाम करते हुए आज हमारे गो नवरात्रि का आज नौमी तिथि है क्षय रहितम्बिति अक्षयम जो सत्कर्म कभी न क्षय हो आज के किए हुए सत्कर्म ऐसे अक्षय नवमी आंवला नवमी अभी हम लोगों ने आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर के पूजन किया भगवान शालिग्राम भगवान का प्रणाम किया और वहां कुछ प्रसाद ग्रहण किया इस गोनवरात्रि महोत्सव में मां नर्मदा की कृपा से संत जनों की कृपा से सभी समस्त आचार्य गुरुजनों के सुभा से गोलोक परिवार को कुछ विशेष सेवा और यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ये एकमात्र सुरभि माता की कृपा मलुकपीठ वाले महाराज जी और पथवीड़ानंदक ग्राम के संस्थापक श्री महाराज जी की कृपा विशेष कृपा रही और कल रात्रि को गोलोक परिकर के सभी भक्त बैठे हुए थे पथमेढ़ा धन्वंतरी औषधालय में जब गौ माताओं की दशा देखी तो कई माताएं स्कॉटलैंड से आई हुई एक माता तो बोलते बोलते रुदन करने लगी सभी के नेत्रों में भावास्त्रु थे उन गौमाताओं के दर्शन करके प्रभु के प्रेमियों मैं अधिक नहीं बोलूंगा क्यों कथा का आज पूर्णाहुति का दिवस है महाराष्ट्री के मंगलमय मधुर सत्संग के सभी आतुर हैं श्रवण करने के लिए आज से २९ वर्ष पहले हिसार से एक गौ माता हमारे आश्रम में आई दिल्ली में भी वृंदावन में भी और गौ माता ऐसी वो चमत्कारी गौ माता थी श्यामा थी श्याम वर्ण की दिल्ली आश्रम में केवल दो हजार गज जगह भक्तों ने खरीदी थी गोलोकधाम सेवा समिति ने हमारे पूज्य महाराज जी कह लगे कि इतनी लंबी जगह में क्या मंदिर बनेगा क्या सत्संग हाल बनेगा क्या दो चार गौ माता पालोगे मैंने कहा महाराज जी अभी तो हिम्मत नहीं है किससे हम याचना करें आसपास की जगह बाउंड्री लगी हुई थी वहां की चौधरी की थी फार्म हाउस वालों की थी कह लेंगे ये तो बाउंड्री टूटी पड़ी है उन लोगों को कहो कि जो गौ माता जिंद से आई है हमारे भक्त लोगों ने ही भेजी वहां से कहो कि यहां कभी भी चरने के लिए गौ माता जाया करे हमने प्रार्थना की पड़ोस में जिन जिनकी कि किसी की 400 गज जगह थी किसी की 600 गज जगह थी किसी की दो गज जगह थी योग ऐसा था कि सबकी बॉन्डी टूटी हुई थी और गोरुकधाम आश्रम से लगी हुई वो आश्रम की जगह गौ माता अकेली अपनी बचिया के साथ में विचरण करती थी श्यामा कई भक्त इसके प्रमाण हैं प्रभु के प्रेमियों पूज्य सदगुरुदेव भगवान तो अब नहीं हैं उनका आशीर्वाद दोनों आश्रमों में उद्घाटन के पश्चात वो ठाकुर जी के पास चले गए ऐसे दूरदर्शी संत परम सिद्ध संत जिनको गोपाल मंत्र सिद्ध था शालिग्राम भगवान पर दैनिक 1100 तुलसी दल अर्पित करते थे प्रातःकाल दो बजे उठ करके नाम जापक संत थे वृंदावन से बाहर कभी गए नहीं हमने ही अपनी उद्दंडता पूर्वक महाराज जी को दिल्ली आश्रम के उद्घाटन के लिए भूमि पूजन के लिए हट बाल हट से महाराज जी को बाध्य किया ऐसे परम संत दूरदृष्टि संत उन्होंने कहा कि आसपास की जगह में गौ माता के चरण डलवा दो प्रभु के प्रेमियों महाराज श्री भी गए हैं पथ पत, पथभेड़ा वाले महाराज जी भी मलुकपीठ वाले महाराज जी भी वहां सत्संग भागवत करके आए शरद पूर्णिमा पर शरद महोत्सव भी मना करके आए जहां जहां उस श्यामा गौ माता के चरण पड़ते गए आस पड़ोस के व्यक्तियों की, इतनी महंगी जगह होते हुए भी धीरे धीरे करके वो जगह गोलोक धाम में मिलती गई और आज जितनी बड़ी जगह है वो गौ माता की दैन है हमारे मन में कोई कामना नहीं थी परंतु सदगुरुदेव भगवान की कृपा गौ माता की कृपा और वो श्यामा गौ माता की कृपा वो जगह उसी जगह में मिलती गई और जब आज से 12 साल पहले वो गौ माता पधार गई तो आसपास पास की जगह उनमें जो कुटियाएं बनने लगी घर बन गए वो भी पधार गई और जगह खरीदने की शक्ति भी नहीं रही और गुरुजी महाराज भी पधार गए गौ माता भी चली गई गोलोक बिहार जी ने कहा कि अब मैं बैठ गया हूं इससे ज्यादा संभाल नहीं सकोगे अब चुप करके भजन करो प्रचार करो ये हमारे श्यामा गौ माता की ये प्रत्यक्ष चमत्कारिक बात मैं आपको बता रहा हूं ये चर्चा आज के लिए ही हमने मन में संजो करके रखी थी कि पूर्णाहुति के दिन हम कहेंगे वैसे दिल्ली आश्रम में सभी भक्त लोग यहां बैठे हैं जानते हैं इस बात निरंतर सात दिन से हम लोग गौ माता की चर्चा और गौ के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और देश की राजनाथ राजधानी तक देश के कर्णधारों तक हम लोगों ने प्रार्थना की है संस्कार के माध्यम से धियो योन गायत्री का अंतिम चरण है कि हम सब लोगों की बुद्धि पवित्र रहे और हमारे देश के बागडोर संभालने वाले सभी नेताओं की अभिनेताओं की भक्तों की पूजीपतियों की सबकी प्रवृत्ति निष्ठा है गौ माता में पर कर्म रूप में परिणत हो और शीघ्रातिशीघ्र सीग्र। गौ माता के रक्त से रंजित जो भारत भूमि की भूमि है वो पवित्र हो शुद्ध हो और जहां जहां पर गौ माता का निर्दयता पूर्वक हत्या होती है रक्त प्रवाहित होता है वहां पर हमारे सभी साधु संत कथावाचक अखाड़े के महापुरुष जाकर के यज्ञ करें और उस रक्त रंजित भूमि को यज्ञ करके गंगा जल करके हम शुद्ध करें ऐसी हम लोग प्रार्थना करें यह तभी हो सकता है जब हमारा जनसमुदाय देश के कर्णधार लोग नेता लोग सभी लोग एकजुट होकर के जो भी गौ माता का दुग्ध पीते हैं शुद्ध जैसे मैंने उस दिन कहा था विश्व के सभी धर्म सभी पॉपुलेशन सभी प्राणी गौ माता के दुग्ध को पान करते हैं केवल माला जप करने वाले यज्ञ करने वाले सनातन धर्मावलंबी भगवान राम कृष्ण और भगवान शंकर की अभिषेक करने वाले उन्हीं लोगों की गौ गौ माता नहीं है गौ माता पूरे विश्व की है गावो विश्व से मातर सुप्ति चरितार्थ हो इसलिए मैं पुनः प्रार्थना करता हूं गौ माता से संत जनों से महापुरुषों से कि हम लोग एकजुट हों गौ माता की सेवा में हम सब लोग तन से मन से धन से या पर कथा श्रवण करने वाले सभी समर्पित हैं अपने बच्चों को भी समर्पित बनाएं। प्रयत्न करें इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को साधुवाद गोलोक परिकर के सभी भक्त समुदाय हम जानते हैं कई भक्त यहां पर लॉस एंजलिस से आए हैं कनाडा से आए हैं टोरंटो से हैं इंग्लैंड के कई शहरों से हैं अफ्रीका से प्राय सभी जगह से हैं हम जानते हैं कि आप लोग सब फाइव स्टारों में रहने वाले हैं और यहां पर तो गौरज कल आप लोग भाव विभोर हो करके गोपाष्टमी के दिन गौ माता की शोभा यात्रा में गोधूली गोचरण रज फांकते हुए गोविंद जय जय गोपाल जय जय माता के संकीर्तन के साथ आप लोग शोभा यात्रा में थे आप लोग जो अपने घरों में कारपेट में रहने वाले वहां पर चप्पल मोजों के साथ चलने वाले यहां पर गो रज में आप लोग भ्रमण कर रहे थे कई माताएं कह रही थी महाराज ये तो मखमल से भी मुलायम रज है क्योंकि यहां पर जितनी गौ माताएं हैं उतनी गौ माताओं के पीछे हम अपने चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते परंतु जैसे महाराष्ट्र में प्रत्येक गोपी के साथ में ठाकुर जी थे ऐसे जितनी यहां पर गौ माता उनके पीछे पीछे गोविंद अनेक रूप रूप आया वृष्ण भे प्रभा अनेक रूप लेकर के ठाकुर जी चलते हैं इसलिए गौ माता के चरण ध्वजी से और अपने प्रिय गोपाल को पीछे पीछे चलते हुए देख करके गौ माता खूब रोंदती हुई चरण कोमल करती हुई फिर ठाकुर जी उसके पीछे चलते हैं प्रत्यक्ष अनुभव किया है प्रातः काल भ्रमण करते हुए आप लोग वहां पर दर्शन करते हुए चल रहे थे इसलिए जितने भी आप लोग स्टार के घरों में फोर स्टार सेवन स्टार जितने स्टार के घरों में रहते हो परंतु यहां पर तो गोधूली स्टार में आप लोग रह करके जा रहे हैं आप लोग का जीवन मंगल ही मंगल है यह गौ स्टार है गोविंद की स्टार है स्टार मैंने जिसकी प्रभुत्वता है एक स्टार जितनी सुख सुविधा है और ये स्टार वो है लोक और परलोक दोनों को बनाने वाला स्टार है प्रभु के प्रेमियों आप इसलिए कई लोगों को मैंने हट से कहा कई मातृशक्तियों को अपने प्रेम से पुराने शिष्य होने के नाते डांट करके कहा आप सब लोगों ने आकर के यहां का आनंद का वातावरण अपने जीवन में अपनाया और यही प्रार्थना कि अपने बच्चों को बताओ कि किस प्रकार की आनंद ग्राम और पथमेड़ा में सेवा होती है और यहां की देखा देखी ये नहीं हम कहते हैं कि ये पथमेड़ा धाम यहीं पर कहीं भी जैसे महाराज जी ने कहा गोग्रास और अपने मोहल्ले में कहीं गौ माता पॉलिथीन खा रही है कहीं पर विकृति का पान कर रही है पता करो वहां आस पड़ोस में किनकी की गौ माता है किनके की संरक्षक में है कौन दूध दुह करके उन गौ माताओं को सड़क में छोड़ देता है गुजरात इतना साधन संपन्न जब अहमदाबाद से यहां तक आते हैं सड़कों में गौ माताएं भ्रमण कर रही है गुजरात तो हमारे भारत का गौरव है सबसे बड़ी दूध की डेयरी गुजरात में ही है अमूल दूध यहीं है पर सड़कों में गौ माता भ्रमण कर रही है तो मेरा निवेदन है आप सब लोगों से और यहां के जो सरकार हैं, उनसे भी कि ऐसी गौ माता गौ माता की हम लोग उपेक्षा ना करे इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब भक्तों ने महाराज जी की अनुसार विठल हैं गोविंद जी हैं ऋषि जी हैं बलदेव जी हैं और कितने ही हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूं यादव जी हैं महाराज जी की कृपा में रहने वाले जितने भी प्रातःकाल यज्ञाचार्य जी हैं प्रहलाद जी हैं इन सब लोगों ने हमारे गोलोक परिवार के भक्तों का और स्वयं हमारा भी हृदय जीत लिया सात दिन से ये लोग ऐसे दिन रात लगे हुए हैं जब देखो तब उठे हुए हैं सोते हुए तो देखा ही नहीं महाराज जी की सेवा में रहने वाले गोविंद जी और विठल भाग रहे हैं और हमारे बाल ब्यास तो महाराज जहां देखो वहीं तैयार है सेवा में हाथ जोड़ करके खड़े हैं जोधपुर में इतना बड़ा उत्सव किया हम साधु संतों को एकत्रित किया जोधपुर में महाराज भक्ति का रस का कुंभ बना दिया पिछली बार और परसों जब नंदोत्सव हुआ कल का उत्सव किया ऐसे महान पराक्रमें भगवान श्री राधा कृष्ण के कृपा पात्र राधा कृष्ण बाल व्यास से हमारे इस गौशाला के विशेष सेवा में समर्पित है मैंने आज सुबह जब ठाकुर जी का चरण दिया तिलक लगाया पथबेड़ वाले महाराज जी साथ ही थे और महाराज जी आगे निकल आए थे हमने कहा सब संत मिलकर के अब इनको संत रूप में देखें महाराज जी कह लेंगे ग्वाल रूप में भी संत ही हैं हम चाहते हैं ऐसे राधा कृष्ण जी जैसे ठाकुर श्री राधा गोलोक बिहार जी महाराज सुरभि मां दस बीस राधा कृष्ण जी और उत्पन्न करें जिससे हमारी गौ माता की सेवा में पूर्ण पूर्ण पूर्ण, पूर्ण कृपा बनी रहे इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को साधुवाद बहुत बहुत प्रणाम हमने भावावेश में कभी महापुरुषों को भक्तों को मंच से कुछ कह दिया हो तो सबको प्रणाम करते हुए शिया राम मैं सब जग जानी कर प्रणाम जोरी जुग पानी जय जय श्रीराधी परम पूज्य गोलोक वाले महाराज जी का आशीर्वचन हमने सुना कुछ घोषणा है ग्यारह लाख रुपए श्री जगरूप जी पुत्र श्री जवान जी जागरवाल करताणी निवासी रेवतड़ा हाल बेंगलोर चेन्नई हैदराबाद में उनका व्यवसाय है उनकी तरफ से यह राशि भेंट की गई है उसमें से छह लाख रुपए नौ दिन तक हमने जो दूध व छास का पान किया है उसके लिए दिए हैं पांच लाख रुपए उन्होंने महाराज जी द्वारा भक्तों को जो प्रसाद वितरण किया जा रहा है उसके लिए प्रदान किए हैं बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं उनका बिजनेस दिनों दिन बढ़े और आगे और गोदान के लिए खूब राशि अर्पण करें ऐसा उनको महाराज जी आशीर्वाद देते हैं इसी के साथ श्री राममल जी पुत्र श्री पदमा जी जागरवाल बजाणी निवासी रेवतरा हाल हैदराबाद उन्होंने राशि घोषणा करने से मना किया है किंतु यज्ञ के लिए जितने भी विप्र एवं आचार्य पधारे हैं उनको जो सीख दी जाएगी सेवा की जाएगी वो जितनी भी राशि है वो उनकी तरफ से है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद महाराज जी की तरफ से आशीर्वाद इसके साथ ही जगरूप जी के पुत्र श्री चंदन सिंह मंच के पास आए और रानमल जी मंच के पास आए रानमल जी श्री चंदन सिंह और रणमल जी परम पूज्य श्री लक्ष्मणदास जी महाराज और महेशाथ जी महाराज केंद्रपाड़ा उड़ीसा का स्वागत करेंगे सम्मान करेंगे चरण स्पर्श करेंगे गत की कड़ी में कुछ नाम मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर इंदू बालाजी वाइफ ऑफ श्री अर्जुन सिंह जी राजपुरोहित हाल जोधपुर मंच पर आए महाराज जी के चरण स्पर्श करें श्री दूध सिंह बागरा श्री जवानमल जी बागरा हरिशंकर जी बागरा घनश्याम दास जी नोन दुर्ग सिंह जी खारा श्री गोविंद भाई हलवाई श्री नरपत सिंह जी जोधपुर श्री मदन सिंह जी जोधपुर श्री विजय सिंह जी जोधपुर वर्दा जी साथों कल्याण सिंह साथों नारायण सिंह साथों श्री सावड़ाजी सन्नोपद्रा जी निवासी गासेड़ी और श्री शांति स्वरूप जी गुप्ता निवासी जयपुर मंच पे पधारे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और कुछ घोषणाएं रुपए जालोर, जालोर की तरफ से प्राप्त हुए हैं बहुत बहुत आभार ग्यारह हजार रूपये अत्री देवी जी जागरवाल राजपुरोहित डूडसी ग्यारह हजार रूपये कमला देवी शंकरलाल जी वोरा राजगुरु डूडसी वालों की तरफ से गो सेवा में गोचारे के लिए प्राप्त हुए हैं बहुत बहुत आभार इक्यावन सौ रुपए राजपुरोहित मूल जी सवाजी नून की तरफ से प्राप्त हुए हैं बहुत बहुत आभार इक्कावन हजार रुपए सावलाजी अदराजी घास की तरफ से प्राप्त हुए हैं आपका बहुत बहुत आभार अभी तीन स्टार फाइव स्टार स्टारों की बात हो रही थी तो यहाँ तो 33 करोड़ का ये संगम और तैतीस करोड़ो हमेंटे लाल जी हरिम जी भड़वल सांचोर ग्यारह हजार रूपये श्री प्रवीण कुमार जी हरियाणा एक गो माता को दत्तक लिया है श्री बलदेव जी शर्मा रोहतक तेरह हजार दो सौ रुपये पंद्रह हजार रूपये मांगीलाल जागरवाल चोटला वाले के बच्चों ने प्रियंका आरती राहुल ने पंद्रह हजार रूपये गुलक से यहाँ गोसेवा में दिए हैं तेरह हजार दो सौ रूपये समय सुरेखा गुवाहाटी असम आपकी तरफ से एक गो माता को दत्तक लिया जा रहा है तेरह हजार दो सौ रूपये एक गाय दत्तक दिनेश भाई हर भाई ठक्कर गांधीधाम वालों की ओर से ली जा रही है अब कलकत्ता कोलकाता से बहुत सारी घोषणाएं प्राप्त हुई है 13,200 हजार रुपये दिनेश एवं उमा कलकत्ता तेरह 13,200 दो सौ रुपये गौरवरिया कलकत्ता तेरह हजार रुपये ओम प्रकाश एवं कुसुम जालान ये सभी के सभी कलकत्ता के वासी हैं ओम प्रकाश जी एवं कुसुम जी जालान सिद्धार्थ एवं स्वाति जालान और एक लाख एक हजार बंशिधर बैजनाथ जालान ट्रस्ट श्री ओम प्रकाश जी जालान की ओर से दिए जा रहे हैं गो माता की उसके अलावा तेरह हजार दो सौ रूपये महेश जी एवं लता गुप्ता मुंबई ये सभी मुंबई के हैं तेरह हजार दो सौ रूपये अनुज एवं अनुष्का गुप्ता तेरह हजार दो सौ रूपये विद्युतमाला मनीष अग्रवाल तेरह हजार दो सौ रूपये सौभाग्य निधि सेक्सरिया मुंबई तेरह हजार स्वाति सेक्सरिया तेरह दो सौ रुपये कुमारी हजार दो सौ रूपये दो सौ रुपये कुमारी रसिकेश्वरी सेक्सरिया और एक लाख एक हजार रुपया इंदिरा सेक्सरिया की तरफ से गोमाता की सेवा में दिए जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी घोषणा होने जा रही है साथियों बारह लाख बारह रुपये गोमती बाई सेक्सरिया एक लाख एक हजार प्रति माह एक वर्ष के लिए राशि प्रदान करेगी गो माता की धर्म की अधर्म का काम पूज्य दिनेश जी महाराज पधार रहे हैं और व्यासपीठ के श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं परम पूज्य रघुनाथ भारती जी महाराज कामधेनु आप भी व्यासपीठ की श्री श्री सेवा में जोधपुर सत्यनारायण जी धूत कृपया शीघ्र प्रधान जोधपुर से श्री राम जी राम जी पूर्णमा जी बिछावाड़ी एक टोली सूखाचारा आपकी तरफ से वे भी हो तो कृपया मंच पर आशीर्वाद प्राप्त कर लें 13200 रुपये शिव कुमार जयपुर से दो लाख रुपए बम्बू से एक गो भक्त ने दिए हैं और वो गुप्त मतदान है गो माता की धन्य है ये धरती और धन्य है ये वसुंधरा तेरह हजार दो सौ रुपये शकुंतला देवी कानोड़िया कलकत्ता से तेरह हजार दो सौ रुपये शारदा कजोडिया कलकत्ता से तेरह हजार दो सौ सुशीला चौधरी कोलकाता से तेरह हजार दो सौ रुपये निर्मल देवी सेक्सरिया मुंबई से और एक लाख एक हजार रुपया एक मैया जो मुंबई से आई है उन्होंने गुप्त दान के रूप में दिया है बहुत बहुत आभार मैया का ग्यारह हजार रुपये केवड़ा राम थाना जी बिच्छावाड़ी की ओर से बहुत बहुत आभार श्री जितेंद्र पुरोहित जन्मदिन वाले हैं जन्मदिन के उपलक्ष्य में सायला की ओर से ग्यारह हजार रूपये गोमाता में दिए जा रहे हैं बहुत बहुत आभार अभी आंवला पूजन हुआ था अक्षय नवमी को उसमें भी कुछ दानदाताओं ने घोषणाएं की है और वे घोषणाएं निम्न प्रकार निम्न प्रकार से, से हैं श्री आशाराम जी श्री सुश्री आशा जी पुष्करणा रुपया आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं बहुत बहुत आधार बहुत बहुत आभार आंवला पूजन के समय की बोलियां एकावन एक हजार श्री केवड़ा राम जी कस्तूराजी पुरोहित पालड़ी एक थोड़ी तालियों द्वारा फूल कुछ ऐसे चुनो कि बाहर आ जाए और तालियां ऐसी बजाओ कि हमारे दान दाताओं को जोश आ जाए एकावन हजार रुपये प्रवीण जी सामताजी पुरोहित पालड़ी एकावन हजार रुपये भोम जी राजाजी पुरोहित बालेरा एकावन हजार रुपये बलवंत जी पुरोहित अणखोल ग्यारह हजार रुपये भरत जी राजपुरोहित बसंत ग्यारह हजार रुपये तुलसीबाई राज पुरोहित मनोरा ग्यारह हजार रुपये सुशील कुमार जी चांडक अहमदाबाद अग्ारह रुपये सोनलाल जी लादूराम जी शर्मा साचोर और 21,111 रुपया चंद्रहास उपाध्याय अहमदाबाद 11,000 हजार रूपए श्री मेघराजी मोदी महाजगत गुरु डॉक्टर माते महादेवी माताजी कुंडल कुल संगमा कर्नाटक से पधारी हैं डॉक्टर स्वामी विश्वासानंद जी इनका स्वागत और अभिनंदन होगा एक गाड़ी सूखा चारा ओम प्रकाश राम स्वरूप, लक्ष्मी नारायण जी गर्ग अग्रवाल फर्म राम स्वरूप टेक्सटाइल बालोत्रा की ओर से इकसठ हजार रुपए दिए जा रहे हैं बहुत बहुत आभार इक्यावन सौ रुपये अमला अमराराम जी माली सांचोर इक्यावन सौ रूपये कल्याणी इंडस्ट्रीज अहमदाबाद रूपए केसाराम जी सुथार सिद्धेश्वर और एक घोषणा हमारे बीच में पावन सानिध्य दिन का मिल रहा है परम पूज्य स्वामी सदा जी एवं स्वामी योगी जी हवाई प्रांत अमेरिका से 501 डॉलर की राशि गोसेवा में दी जा रही है गो माता की ग्यारह हजार रूपए कंकुदेवी अंजारी मलजी जी राजपुरोहित नेत्रा ग्यारह हजार रुपए सुनीता सिल्क मिल्स सूरत ग्यारह हजार रुपये मोहनलाल जी जेठा पुरोहित बिछावाड़ी इक्यावन सौ रुपए अम्बाराम जी तेजाराम जी पुरोहित बिछावाड़ी पांच सौ एक डॉलर की घोषणा की गई है इक्कीस रुपए परम भागवत भक्तमाल भास्कर गोसंत सेवी किशोरी जी के लाडले जगत मामा जी अनंत श्री विभूषित परम सदेश श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी बक्सर की ओर से इक्कीस रुपए रूपये गोसेवा में दिए जा रहे हैं बहुत बहुत आभार मैं पूज्य श्री गोविंद वल्लभ जी महाराज सुमन जी महाराज से निवेदन करूंगा परम पूज्य द्वाराचार्य और व्यासपीठ के श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें श्री भरत सिंह सिंह जी निम्बाड़ा 13,200 रुपए आपकी से, गोसेवा में दिए जा रहे हैं ग्यारह हजार रूपये श्री बिहारी लाल जी भी राजपुरोहित बसंत आपकी ओर से दिए जा रहे हैं बहुत बहुत आभार आपका परम पूज्य गोवत्स राधा कृष्ण जी महाराज के सरी चरणों में भी निवेदन वे भी सरी चरणों में पुष्प अर्पित कर सौभाग्य प्राप्त करें आशीर्वाद प्राप्त करें परम सुभाष जी महाराज से भी निवेदन वे भी पधारें। परम पूज्य रविंद्रनाथ जी महाराज जो रविंद्रनंद जी महाराज पूरे गो नवरात्रा में लगन के साथ सेवा में लगे हुए हैं सभी से निवेदन व्यास में सरी चरणों में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें एक हजार रुपए माला राम जी राजपुरोहित मनोरा ग्यारह हजार रुपए श्री धोंगि साकरणा एकवन हजार रुपए श्री नैन सिंह जी राजपुरोहित रमणिया और एक लाख ग्यारह हजार रुपए इंदिरा देवी सक्सेरिया मुंबई की तरफ से दिए जा रहे हैं गो माता की दल डगले कमाए खरे दिल खर्चे नहीं पार के हाथे जाए साचों सौरठियों बने धन का सदुपयोग करने का स्वर्णिम अवसर सुयोग और संयोग जो हमें मिला है गो माता की कृपा से उसका हम पूरा पूरा लाभ उठावे ये आपसे पावन प्रेरणा पावन संतों के सानिध्य में लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह रुपया श्री गोपाल कुमार किरण कुमार जी सन श्री सरदार सिंह जी पुरोहित घासेडी आपकी तरफ से गोसेवा में दिए जा रहे हैं बहुत बहुत आभार आपका एक सूचना सुरभी गुबारा गोबर गैस संयंत्र यहाँ गो माता की कृपा से शुभारंभ हो गया है जिसकी क्षमता 24 घन मीटर है गैस से 120 व्यक्तियों का भोजन पका सकेंगे उस माध्यम से लागत सिर्फ सत्रह हजार होते हैं जबकि अन्य संयंत्र इसी क्षमता की लागत वाले 6,000 हजार घन फिट के 1,44,000 लाग की लागत आती है और ये बहुत सस्ते में एक बड़ा दस राशि में ये संयंत्र यहाँ शुभारंभ किया गया है आप रामेश्वर लाल जो चौरसिया साहब हमारे इंजीनियर है आपकी तरफ से मैं अब श्री राम अवतार गर्ग गोलोक धाम दिल्ली सेवा समिति के जो सचिव है उनसे निवेदन करूंगा कि वे गोलोक परिवार के परिकरों की घोषणाएं करें आदरणीय राम अवतार जी गर्ग साथ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरी महा महोत्तम जासु वचन रिकर गुरुर्ब्र गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात पर ब्रह्मा तस्म श्री गुरे नौ माता सरण नम गौ माता सरण नम गौ माता सरण नम गौ माता सरण नम सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव जी के चरणों में सष्टांग धनवंत प्रणाम करता हूँ मैंने ये अपने शब्द एक निहित स्वार्थवश ही इस्तेमाल किया है क्योंकि जो अपनत्व हमें हमारे गुरुदेव से प्राप्त हुआ है वह अवर्णनीय अतुलनीय एवं जिसकी उपमा संसार में नहीं है ऐसा अपनत्व प्राप्त हुआ है मैं इस अपनत्व के बारे में हमारे समस्त गोलोक परिकर की ओर से भी अधिकार पूर्वक कह सकता हूँ अब मैं पतमेढ़ा वाले महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमें सब गोलोक परिकर के भक्तों को इन थोड़े से समय में सात आठ दिनों में ही अपने स्नेह वात्सल्य एवं आशीर्वाद से सरोवार कर दिया है तुझे महाराज जी को हम इसके लिए अत्यंत धन्यवाद देते हैं और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं अब मैं समस्त संत जन व्यास पीठा से महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ मंच पर विराजमान सभी संतों का आदर एवं प्रणाम करता हूँ एवं अत्य विद्वज्जन पंडित जन विप्रजन सबको प्रणाम करता हूँ स्थानीय गो भक्तों गो, गो गो सेवा भक्तों को और विदेशों तथा दिल्ली या अन्य स्थानों से आए हुए अने अनेक सदस्यों को भक्तों को प्रणाम करता हूं एवं हमारे गोलोक परिकर के समस्त मेरे गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूं मेरा इस मंच पर कहने का उपक्रम इतना ही है कि कैसे अल्प समय में हमारे गुरुदेव ने इतने बड़े महोत्सव में हमारे गोलोक धाम को जोड़ दिया इस पवित्र सहयोग का शुभारम्भ तब हुआ जब गुरुदेव जिन्हें पतमेड़ा वाले महाराज जी के साथ नर्मदा की यात्रा की हमारे कोमल एवं विशाल हृदय गुरुदेव को माता के प्रति प्रेम से सदैव सरोवार रहते हैं हमारे आश्रम दिल्ली आश्रम वृंदव आश्रम में जो गौशालाएँ हैं उनमें गुरुदेव जी कैसे गौओं की सेवा अपने हाथों से सुबह सुबह करते हैं और हमें भी जब भी हम आश्रम में दर्शन करने जाते हैं तो हमें हमेशा ये कह देते गौशाल में पहले जाकर आओ उसके पश्चात मेरे पास आओ इस इस तरह के हमारे विशाल हृदय गो प्रेमी गुरुदेव जी ने जब पथमेड़ा जी के महाराज जी के साथ इनका वार्तालाप हुआ तो यह इस इस, इस की विशाल गो माता संख्या से हमारे गुरुदेव भी प्रभावित हुए एवं इन दोनों गुरुजनों के परस्पर स्नेह आदर एवं प्रेम तथा अलौकिक रूप इनका प्रेम बन गया और यह प्रेम मैं समझता हूँ ऐसा है कि जैसे हमारे देव देव देव प्रेम है ये संत हृदय नवनीत समाना सब जानते हैं कि संतों का हृदय कितना कोमल होता है संत जनतु सभी पर कृपा करते हैं परंतु गो सेवा तुम्हारे तो संतों को प्राणों से भी प्रिय है मुझे मैंने हिस्ट्री पढ़ी है कि उन्नीस में कैसे बहुत से संतों ने गोसेवा गोरक्षा के लिए बाध्य करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और शायद यही आह्वान अब समय इस समय हमारे सन फिर दोबारा कर रहे हैं हो सकता है अब यह संभावना भी यही है आशा भी यही है कि इस बार ये उपक्रम सफल हो जाएगा इस क्रम में अप्रैल में गुरुदेव ने गोलोक परिकर के कुछ शब्दों के साथ जिनमें मेरे अलावा हमारे बलराज गुप्ता जी कैलाश जी अशोक जी राजेश जी, जी आदि थे की यात्रा की इन पांच दिनों की यात्रा में गुरुदेव जी तथा गो माता और प्राणी मात्र कल्याण का भाव एक संकल्प मूर्त रूप से बन गया तभी गुरुदेव ने इस महामहोत्सव में अत्यंत मुख्य रूप से सहयोग करने का निर्णय ले लिया इस सहयोग के विषय में कुछ कहने से पहले मैं अपने गोलोक धाम के विषय में संक्षिप्त परिचय देने के लोभ से अपने को बचा नहीं पा रहा हूं। हमारे गुरुदेव निम्बार के प्रमुख हैं। पवित्र काशी नगरी की विधवा सभा द्वारा धर्मरतन की उपाधि से संभावित गुरुदेव के विषय में कुछ विधि कहने पर मुझे गुरुदेव के स्नेह भय को भाजन का बनना पड़ेगा परंतु एक सूचना कहने का लालच में नहीं छोड़ सकता क्योंकि गुरुदेव जी का यह कार्य समस्त भारत में ही नहीं समस्त विश्व में अलग ही है गुरुदेव जी की प्रेरणा एवं सक्रिय सहयोग से विदेशों में करीब 100 हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ है प्रेरणा में सहयोग मेना संभव ही नहीं थे इन मंदिरों में ज्यादातर मूर्तियां गुरुदेव जी ने यही से भेजी है गुरुदेव जी का एक मंदिरों के निर्माण का संकल्प जल्द ही पूरा होने वाला है इन मंदिरों के निर्माण से असंख्य प्रवासी भारतीयों से, से चरणों में पूर्णत्या समर्पित है यह कार्य मैं समझता हूँ अपने आप में अतुलय है इसके अतिरिक्त इसे जैसे गुरुदेव जी ने बताया हमारे दिल्ली में वृंदावन में भव्य कृष्ण मंदिर आश्रम है इन आश्रमों में भगवत भक्ति के अलावा गुरुदेव गुरु गोविंद गुरु सेवा कराते हैं यज्ञ कराते हैं और शिवालय हैं और एक औषधालय दिल्ली में ऐसा चलता है अमूमन आपने देखा होगा कि जो फ्री के मुफ्त के औषधालय होते हैं वहाँ होम्योपैथिक दवाइया देते हैं लेकिन हमारे औषधालय में महंगी से महंगी एलोपैथिक दवाइयाँ भी फ्री वितरित की जाती है जिसका कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाता और एलोपैथी क्वालिफाइड डॉक्टर उनको देखते हैं अब मैं जैसा ही गुरुदेव जी ने अभी बताया कि कल रात्रि में हमारे साथ गुरु की चर्चा हुई और उस चर्चा के दौरान हमारे जो विदेशों से आए भक्त थे और दिल्ली और अन्य स्थान भक्त थे सब ने यही कहा कि वे स्थान से बड़े प्रभावित हुए हैं और मैं महाराज जी के श्री में निवेदन करूंगा कि सभी भक्तों ने यह कहा है कि यहां से जाने के बाद स्थान को भूलने का तो मतलब ही नहीं है अपना सहक्रिय शोक देते रहेंगे और हमेशा यहाँ जहां भी संभव होगा आएंगे अपने बच्चों को भेजेंगे अपने मित्रों को भेजेंगे अपने संबंधियों को प्रेरित करेंगे और इसको इस स्थान इस से भी जैसे हमारे आश्रम के शिष्य हैं ऐसे भी स्थान से हमेशा के लिए जुड़ गए हैं ये महाराज जी और हमारे गुरुदेव जी की अत्यंत कृपा है अब मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए एक सूचना अवश्य देना चाहूँगा यह हमारे ग्रस्थी लोगों के लिए सूचना देना आवश्यक है हमारे गोलोक परिगर की ओर से कुल मिलाकर के इसमें दिल्ली कलकत्ता गुवाहाटी बेंगलोर यूएसए कनाडा यू आयरलैंड एवं नेरोबी साउथ अफ्रीका आदि सब स्थानों के भक्तों को के जोड़ करके हम मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा हमारे गुरु जी का आदेश है नाम ना, हम आश्रम में भी, भी हमारे नाम नहीं लिया जाता है कुल मिलाकर एक करोड़ ग्यारह लाख की राशि सहयोग की गई है आयोजन के इस आयोजन, के, आयोजन के, के, के लिए ऐसा ही निर्णय गुरु जी और महाराज जी ने लिया था जय गौ माता की जय हो हमारे बीच में परम पूज्य लक्ष्मण दास जी महाराज इंदौर एवं महंत श्री शिवनाथ जी महाराज केंद्रापाड़ा उड़ीसा से पधारे हैं मैं परम पूज्य गोविंद वल्लभ जी महाराज और परम पूज्य रघुनाथ भारती जी महाराज के सरिचरणों में निवेदन करूँगा कि परम पूज्य गुरुजनों का अभिनंदन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें एक ऑनलाइन घोषणा हुई है 13,200 रुपए अनिल जी अग्रवाल कमलेश जी अग्रवाल कोटा की ओर से दिए जा रहे हैं एक लाख पच्चीस हजार रुपया श्री सत्यनारायण जी धूत जोधपुर की तरफ से दिए जा रहे हैं गो माता की ए, एक लाख पच्चीस हजार रुपया चित्रवासु कोल्ड स्टोरेज की तरफ से भी दिए जा रहे हैं बहुत बहुत आभार आपका एक लाख पच्चीस हजार रुपया श्री श्रवण इंटरनेशनल जोधपुर की ओर से गो सेवा में गोचारा के लिए दिए जा रहे हैं बहुत बहुत आभार आपका रुपये श्री महावीर जी कोठारी जोधपुर वालों की तरफ से दिए जा रहे हैं और इक्कावन हजार रुपये श्री सोहन लाल जी सुराना जोधपुर वालों की तरफ से गोचारे के लिए सहयोग दिया जा रहा है इक्कावन रुपये घनश्याम जी मोथा जोधपुर वालों की तरफ से गो सेवा में गोग्राहु राशि दी जा रही है और एक लाख पच्चीस हजार घनश्याम जी मूथा मंबुई वालों की तरफ से गो सेवा की जा रही है बहुत बहुत आभार आपका श्री जुगल जी जवर की तरफ से जोधपुर वालों की तरफ से एक वर्ष में जितना भी नमक की जरूरत होगी पूरी आपूर्ति भाई जुगल जी जंवर की ओर से होगी गो माता की इक्कान हजार रूपए भाई श्री गणपत जी धुड़ाजी पुरोहित खिरुड़ी अग्न हजार रूपये पुरोहित लालाजी तलसाजी भड़वल सा केवड़ा जी मेघाजी सिद्धेश्वर आल अहमदाबाद ग्यारह हजार रूपये श्री धोखाजी नारायण जी पुरोहित डोंगरी रानीवाड़ा बहुत बहुत आभार पंद्रह हजार प्रतिवर्ष और आजीवन श्री हीरा जी कस्तूरा जी पुरोहित दातराई बहुत बहुत आभार आपका ग्यारह हजार रूपए पर कैलाश नगर और एकवन सौ भाईश्री भाई श्री जी लक्काजी पुरोहित कैलाश नगर वालों की ओर से दिए जा रहे हैं बहुत बहुत आभार सभी का परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर द्वाराचार्य श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन करता हुआ गर्ग संहिता कथा शुभारंभ करें और आज के इस अक्षय नबी का जो शेष बातें रह गई है उन्हें हमारे गो भक्तों को परोस कर धन्य करें कृतार्थ करें परम पूज्य द्वारा एक लाख ग्यारह हजार रुपया नाम बोलो 13,200 हजार दो सुदर्शन आशा की ओर से दिए जा रहे हैं गुड़गांव हमारे बीच में श्री नारायण सिंह जी देवल विधायक रानीवाड़ा पधा हैं उनसे निवेदन पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें पुष्प दो। पूज्य द्वाराचार्य जी महाराज सभी से निवेदन सभी और पूर्वक गर्ग कथा का श्रवण पान करावें श्रीमती करा देवी केसा जी जागरवाल रेवतना और इक्कावन हजार रूपये श्री नारायण सिंह जी देवल विधायक रानीवाडा द्वारा दिए जा रहे हैं बहुत बहुत आभार श्री छोगा जी साथु की स्मृति में पत्नी मंत्रा देवी द्वारा और पुत्र भीमराज सिंह आदि द्वारा एक लाख ग्यारह हजार रूपये को में दिए जा रहे हैं बहुत बहुत आभार श्री भीमराजी वकील साहब भी बता रहे आपका भी स्वागत परम पूज्य द्वाराचार्य जी महाराज श्रीमते राम चंद्राय नम नमः ओ नम परमंसास्वादितिन्मकर भक्तजनमस निवासा श्रीरामचंद्राय बागने लक्ष्मीस वक्षसी यदय समम विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाख्यम धाम जगद्धाम प्रहलाद नारद पुंडरीका व्यांबरीशुकशनकदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादी परम भागवदान भगवता वांछा छाकतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नम सीतानाथ साररंभ श्रीरामंदारध्य अस्मदाचार्य पर्यता वंदे गुरुपरम परा भक्त गुरुचतु नाम बकुएक इनके इनिकंदन किए नाशिघायण नमस्कृत नर चम देवी सरस्वती व्यास ततो मुदीर नवा महा मुन गर्ग देवर्षि नारद तथा श्रीगर्गसंहिता कथयाम शुभा कथा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 hare sharanam hare sharanam hare sharanam hare sharanam hare sharanam hare sharanam hare sharanam hare sharanam harii sharanam harii Hari sharanam harii sharanam harii Hari sharanam Hari Hari Hari harii sharanam harii sharanam harii sharanam harii sharanam harii sharanam harii sharanam hari sharanam hari sharanam hari hari sharanam hari sharanam hari sharanam hari sharanam hari sharanam sura bhi sharanam sura bhi sharanam Surabhi Sharanam, Surabhi Sharanam, Surabhi Sharanam, Surabhi Sharanam, Surabhi Sharanam, Surabhi Sharanam, Deenu <SILENCIO> Sharan. चरणम दे sharanam datta sharanam datta sharanam garave sharanam datta sharanam tat tat sharanam tat sharanam hari sharanam राधा सर्वेश्वर भगवान की श्री निम्बार्क महा मुनीन्द्र की समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री श्री जी महाराज की परम पूज श्री महाराज जी की गौ माता की अक्षय नवमी महा महोत्सव की जे, श्री करुणा माता की जे, श्री अक्षया देवी की जे, अखिल गोवंश की श्री गौ नवरात्रि महामहोत्सव की श्री श्रीमदाद्य जगद गुरु शंकराचार्य भगवान की श्री मदाद्य जगद श्री गुरु श्रीवल्लभाचार्य जी महाराज की श्री मदाद्य जगद गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की श्री मदाद्य जगद गुरु श्रीमन मध्वाचार्य जी महाराज की श्री मदाद्य जगद गुरु श्री विष्णु स्वामी जी महाराज की श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की समस्त पूर्वाचार्य चरणन की समस्त भारतवर्ष के ऋषि मुनि महात्माओं की गौ माता की अखिल गोवंश की श्री गर्गाचार्य जी महाराज की श्री देवर्षि नारद जी महाराज की जे जे। श्री बहुला सुराजा जनक जी महाराज की सब संतन की जय, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय श्री बलभद्र सुभद्राजी की जय जय जय श्री राधे, हरि अनंत ब्रह्मांड नायक, श्रीराध हरिशरण पर अनंतकोटिब्रह्मायक ब्रह्म, असंख्येय दिव्यान कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा श्री राधा गोलोक बिहारिणी बिहारी जी की परमाराध्या उपास्या इष्ट देवता पूज्या गोमाता के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए एवं चतुर्दश भवन कोष ब्रह्मांड में स्थित अखिल गोवंश को प्रणाम करते हुए मनोरमा गोलोक की पावन धरती को प्रणाम करते हुए एवं श्री पथमेड़ा महाराज जी धाम वाले महाराज जी के सहित विराजमान जितने महापुरुष हैं सबके चरणों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए आज समय पूरा हो रहा है समय पूरा हो रहा है भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती और भगवान की कथा कभी अधूरी नहीं होती दोनों पूरी इसलिए नहीं होती कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार मक्खी मच्छर भी आकाश में उड़कर आकाश अनंत है ऐसी घोषणा करते हैं और अपनी अचिंत्य सामर्थ्य के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भी आकाश में उड़ान भरते हैं और उनका भी निर्णय यही रहता आकाश अनंत है व्यास वाल्मीकि गर्ग नारद प्रवृत्ति ऋषि ये गरुड़ के समान है हमारे जैसे कलीमल घृषित जीव मक्खी मच्छर के जैसे हैं कहाँ इनकी सामर्थ्य है बस ठाकुर जी से प्रार्थना है कि हम लोगों को जीवन के अंतिम निश्वास तक सत्संग प्राप्त होता रहे पूज श्री गोलोकधाम वाले महाराज जी के संबंध में हमने जैसा अनुभव किया महाराज जी बड़े कृतज्ञ हैं हृदय से हमारे रघुनाथ जी के जो सोलह विशेष गुण गिनाए हैं महर्षि वाल्मीकि जी ने उनमें धर्मज्ञ कृतज्ञ सत्यवाक्यों दृढ़ व्रता कृतज्ञता का भाव आप में भरा हुआ है क्यों न हो भगवान का निरंतर अनुसंधान करते करते भगवदीय गुण भगवान के भक्तों में आविर्भूत हो जाते आरंभ के दिन से लेकर अब तक महाराज जी ने नित्य भगवती नर्मदा का स्मरण किया आज ये जो अद्भुत संयोग है निश्चित भगवती नर्मदा की कृपा से प्राप्त हुआ है वो भी बहुत पहले निर्धारित यात्रा नहीं थी पर उस रामकुंड की यात्रा में गए थे वहीं झटपट चर्चा हुई और यद्यपि बीच में कार्यक्रम थे लेकिन उनको वो लोग मान गए उनको स्थगित करके और नर्मदा जी की यात्रा हुई यात्रा तो क्या परिक्रमा तो क्या दर्शन हुआ क्योंकि परिक्रमा की विधि अलग है हम लोग तो गाड़ी में बैठ के घूमें और कुछ हुआ हो ना हुआ हो श्री नर्मदा स्नान खूब हुआ महाराज जी तो जब प्रवेश कर जाते तो शायद 108 गोता तो रोजे ही लगाते हो और हम लोग नित्य वंदन भी करते क्यों ना हो पथमेड़ा तक नर्मदा जी की धारा आई है तो वहाँ से गोसेवा की धारा मनोरमा गोलोक तीर्थ तक क्यों ना आवे आना ही चाहिए हम लोग जो नित्य नर्मदा स्तवन करते थे हमारे मन में भाव आ रहा है कि हम उस स्तवन भी कर लें नर्मदा श्रेष्ठा हम लोग वहाँ रोज बोलते थे नर्मदा सरिताम श्रेष्ठा नर्मदा सरिताम श्रेष्ठा रुद्रदेहािता तारयूता तारयूता स्थवरा चरा स्थावराणि चराणि च स्थावराणि चराणि च नमः नम पुण्यजलेजे नमः पुण्यजलेज् नम नमः नम सागरगा नमस्ते पाप निर्दा नमस्ते पाप निर्दाहे नमो दे वि वराननेमो दे सिद्ध सेविते नमोस्तुते ऋषिगण सिद्धसेव नमोस्तण सिद्धसे नमोस्तु ते शेह निसृते नमोस्तुते धर्म, धर्म पुण्यजनानुसेविते इन तीन मत्स्य पुराणोक्त तो नर्मदा के मंत्रों का चारण करके श्रवण करके और नर्मदा स्नान का अक्षय पुण्य कहा है केवल इनका चारण मात्र कर ले कहीं हजारों लाख को उस दूर बैठ करके तो नर्मदा स्नान हो जाता है तो आज अक्षय नवमी को मंत्रात्मक नर्मदा स्नान हम लोग कर रहे हैं अत्यधिक कष्ट और पीड़ा के काल में भी मनुष्य को मरने का संकल्प नहीं करना चाहिए चाहे जितना असह्य कष्ट हो पीड़ा हो पर यह मन में कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे तो मर जाना ही ठीक है मर जाना चाहिए यह शरीर देव दुर्लभ है भगवान के अनुग्रह से प्राप्त हुआ है और जब हमने अपना तनम प्राण सर्वस्व भगवान के चरणों में सौंप दिया तो हम इसे छोड़ देंगे इसमें हम स्वतंत्र कहाँ हैं जब सब कुछ उनका है तो फिर तब सोचने समझने की बातें ही समाप्त हो गई किंतु जो बात हमने निवेदन करना चाह रहे हैं वो ये है कि इसलिए भयंकर से भयंकर कष्ट और पीड़ा को सहन करके भी जीवित रहना चाहिए सैकड़ों वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए कभी न कभी तो इस संस्कृति के चक्र में भटकते हुए किसने किसी संत का दर्शन होगा उनका समागम प्राप्त होगा भगवत भागवत सुयस्का चरित्र का श्रवण करके उस सत्संग की पतित पावनी भागीरथी में अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा इस इच्छा से सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा रखनी चाहिए मरने की इच्छा नहीं करनी चाहिए भगवान से किसी भी प्रकार की कामना करना इच्छा करना यह उनकी उदारता को संकुचित करना है जो अति उदार उदार चक्र चूड़ामणि अखिलोदार भगवान अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठे हैं उनसे यह कहना कि यह अमुक वस्तु हमको दे दो अमुक पदार्थ हमको दे दो ये अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किंतु एक प्रार्थना अवश्य ही भगवान के चरणों में करनी चाहिए भगवान कह रहे हैं अपने श्रीमुख से तेते ते साधवा साधी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्वते संग दोषहरा श्री गिरिराज की श्री गोवर्धन नाथ की श्री वल्लभाधीश की श्री बाबा जी महाराज की ग्वरिया गोपाल की जय जय जय श्रीराव भगवान कह रहे हैं हे माता हे साध्वी ये जो महापुरुष हैं संत जन हैं यह आसक्ति के दोष से सर्वथा शून्य हैं और आसक्ति ही जीवात्मा का ऐसा बंधन है जो कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता प्रत्युत सुदृढ़ होता चला जाता है ये आसक्ति का बंधन आसक्ति रहित महात्माओं का संग करने से ही जाता है इसलिए भगवान से अथते प्रार्थया प्रार्थ्य करते काम्य ऐसी प्रार्थना अर्थात ऐसी कामना ऐसी इच्छा अथ अथ माने अनंतरम जो कुछ भजन साधन भगवत कृपा से बन जाए उसके अनंतर भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए हे नाथ हे मेरे नाथ हे श्रीनाथ जी ऐसी कृपा करो जीवन के अंतिम क्षण तक आपके प्राण प्यारे प्रेमी संतों का रसिकों का वैष्णवों का महापुरुषों का संगा हमें प्राप्त होता है बस हम सौभाग्यशाली हैं जो इस घोर कलिकाल में हमें इतने संतों का संग प्राप्त हो रहा है ऐसे सरल हृदय ऐसे सहृदय और व्यवहार के पक्ष में इतने सावधान पूज्य श्री धाम वाले महाराज जी हम जितनी प्रशंसा करें प्रशंसा नहीं करनी चाहिए लेकिन हम जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है सही बात यह है कि हमें तो बहुत वर्षों तक आपसे सीखना चाहिए हम तो बिल्कुल भी ऐसा समझें कि व्यवहार शून्य व्यक्ति है व्यवहार समझ ना तो व्यवहार शून्य है तो चलो परमार्थ में कुशल हों हम तो ऐसे ही हैं ठाकुर जी की दया से चल रहा है गाड़ी चल रही है न व्यवहार कुशल हैं और परमार्थ कुशल हैं भगवत कृपा से जीवन संचालित हो रहा है हमारी एक, एक ही इच्छा है और अधिक हम कुछ नहीं कहेंगे कि पूज्य श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी का ऐसा ही स्नेह इस संस्था के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे गोलोक धाम मनोरमा गोलोक महातीर्थ पथमेड़ा गोधाम गोदाम पीठ जड़खोर गोधाम सूर श्याम ये सब अलग अलग नहीं है ये सब एक ही हैं। और छाका गोधाम तो ये जो संतों की संगोष्ठी है ये सदा सर्वदा बनी रहे वृद्धि को प्राप्त होती रहे हर आयोजन में ऐसे ही दसवीं संत और प्रकट हो जाएं। हां श्री जगन्नाथ भगवान की तो कृपा है ही श्री स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज महाराज जी लोग कहते हैं अरे क्या बकते हो कोई बहुत बोलता है तो कहते क्या बकते हो तो हम लोगों को तो लोग बक्ता ही कहते हैं बकता क्या बकते हो पर हाँ बकते नहीं है बोलते नहीं है मौन रहते हैं क्रिया करते हैं कार्य करते हैं पूज्य बाबा ठाकुरदास जी का वह वाक्य हमें बार बार स्मरण में आता है काम ठोस दिखावा नहीं बहुत थोड़े समय में उत्कल प्रदेश में जो आपके द्वारा गो सेवा की गई है और गोसेवा की चेतना जगाई गई है वह निश्चित ही भगवान जगन्नाथ की कृपा का अनुपम प्रसाद है और कैसे होंगे ये तो जगन्नाथ जी जाने पर अपने अतिशय कृपा भाजन परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज में जगन्नाथ जी ने ऐसी सामर्थ्य दे दी है ये हमारा मन कह रहा है ऐसी सामर्थ्य दे दी है कि इस नव कलेवर तक जगन्नाथ जी पूर्ण गोव्रति हो जाएंगे बद्रीनाथ जी गोव्रति हो गए जगन्नाथ जी गोव्रति हो जाएंगे चार भुजा जी गोव्रति हो गए चार भुजा जी हम बार बार स्मरण करना चाहते पर कई बार विस्मृत हो जाते हैं ये सब चार भुजा वाले ही हैं दो भुजा वाले भी प्रकट होते तो चार भुजा वाले और चार भूजा वाले तो चार भूजा वाले हैं ही तो चार भुजा नाथ की तो श्री चार भुजा नाथ जी भी विशुद्ध गोवर्ती हो गए उनके अर्चक सेवक परिकर को हम सादर वंदन करते हैं जिन्होंने इतनी उदारता पूर्वक प्रेरणा को स्वीकार किया और भगवान को पूर्ण गोवृति बनाया हम यदि खुलकर कहें तो सच्ची बात यह है जहां ठाकुर जी को भारतीय देशी गाय के गव्य पदार्थों का नैवेद्य अर्पित किया जाता है ठाकुर जी तृप्त तो वही होते हैं बाकी जगह तो ठाकुर जी केवल कपड़ा लता पहन के भूखे बैठे रहते क्योंकि वो अशुद्ध वस्तु कैसे ग्रहण करेंगे भगवान कृपा करें हाँ, हाँ। भगवान कृपा करें श्री श्रीनाथ जी महाराज जी गरग संगीता में धर्म मंडप का वर्णन है गर्गाचार्य महाराज कहते हैं इस पृथ्वी को धारण करने वाला एक धर्म मंडप है जिस पर यह सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है उस धर्म मंडप में पांच देवालयों का वर्णन किया है ये संपूर्ण ब्रह्मांड में धर्म की स्थिति को बनाए हुए हैं भगवान बद्री नारायण भगवान जगन्नाथ जी भगवान द्वारिकाधीश जी और भगवान रंगनाथ जी ये चार स्तंभ हैं और पांचवे मध्य के स्तंभ हैं श्री श्रीनाथ जी लिखा है जो इस धर्म मंडप का दर्शन इस जीवन में कर लेता है गर्ग संहिता में लिखा है उसे किसी माता का स्तन पान नहीं करना पड़ता अर्थात वो मुक्त हो जाता है और आगे लिखी है बात कि मान लो कथनचित बद्रीनाथ जी जगन्नाथ जी द्वारिका जी रंगनाथ जी का दर्शन ना भी हो पावे केवल श्रीनाथ जी का दर्शन कर ले तो संपूर्ण धर्म मंडप के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है चारों जगह दर्शन करे और श्रीनाथ जी का दर्शन न करें तो धर्म मंडप का दर्शन पूर्ण नहीं होता इतना श्रीनाथ जी की महिमा है साक्षात गिरिराज धरण प्रभु हैं साक्षात ठाकुर जी विराज रहे हैं वे तो पूर्ण गोवर्ती ही हैं किंतु अर्चक न जाने किस हेतु से ठाकुर जी में सामर्थ्य की कमी हो यह तो सोचना भी अपराध है पता नहीं किस हेतु से वे श्री श्रीनाथ जी के राग भोग में पूर्ण भारतीय देसी गायों के दूध दही घी के पदार्थों का ही भोग लगाया जाए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना पा रहे हैं हमें दुख भी हो रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है तो हमारी इस गो महोत्सव के माध्यम से अभ्यर्थना है प्रार्थना है श्रीनाथ जी के चरणों में कि वे अपने सेवकों को हम सबको ऐसा भाव प्रदान करें कि हम सब श्रीनाथ जी के सन्मुख भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत से बने हुए पदार्थों की ही सामग्री भोग धरावें और तभी श्रीनाथ जी बहुत प्रसन्न होंगे नहीं तो श्रीनाथ जी बहुत प्रसन्न नहीं होंगे श्री वृन्दावन बिहारी यहाँ जितने महापुरुष विराज रहे हैं सब दिव्य संत हैं हमारे गुवाहाटी में जिनका दर्शन हुआ था विद्वान संत श्री भक्तिनाथ जी के गुरुदेव नाम हम स्मरण में नहीं है पर भक्ति नाथ जी को हम कैसे भूलेंगे क्योंकि भक्ति को भूल गए तो वृंदावन में रहने नहीं दिया जाएगा फिर धन्यम वृंदावनम तेनव भक्त नृत्य तिथ तो भक्तिनाथ जी के गुरुदेव मिले थे उनका दर्शन हुआ और यूरोप की धरती से आए हुए हाँ अमेरिका की धरती यू, यूरोप अमेरिका अलग अलग है अलग है अच्छा हमें क्या पता हम तो जानते ही नहीं भाई तो अमेरिका की धरती से आए हुए श्री क्या नाम श्री योगीनाथ जी और उनके श्री सदाशिवनाथ जी दोनों श्याम गौर हैं एक श्याम है और एक गौर हैं एक कृष्ण हैं तो दूसरे बलदेव हैं तो ये श्याम गौर की जोड़ी जुगल जोड़ी यहाँ पधारी है और देखिए बिल्कुल जगन्नाथ जी का दर्शन जगन्नाथ जी श्याम हैं उधर योगीनाथ जी श्याम हैं और इधर दाऊ दादा गौर हैं तो सदाशिवनाथ जी गौर हैं और सुभद्रा जी बहुत छोटी हैं बीच में तो हमारे श्री पुरीवाले महाराज जी सुभद्रा जी के रूप में जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन यही हो रहा है और उधर जो वो भी उत्कल प्रदेश के ही हैं गुवाहाटी वाले स्वामी जी वो सुदर्शन चक्र के रूप में विराजमान हैं तो हम दर्शन कर रहे हैं इस जगन्नाथ महाप्रभु का बड़े भाग्यशाली हैं हम अंग्रेज़ी पढ़े नहीं पढ़ने का प्रयत्न नहीं किया और या तो अपनी अयोग्यता समझें या जो भी समझें मन में बहुत कुछ इच्छाएं भी नहीं हैं कि हम बहुत भाषा सीखें बहुत कला सीखें इसलिए हमें फोन नंबर भी याद नहीं होते कुछ याद नहीं व्यवहार का कुछ भी स्मरण नहीं अपनी अयोग्यता ही समझिए तो जो भी हो पर आज इन महापुरुष की वाणी सुनकर हमारे हृदय में बड़ा उल्लास हुआ श्री सदाशिवनाथ जी ने अपने प्रवचन में कहा कि कम से कम अमेरिका में साठ हजार लोगों को विशुद्ध शाकाहारी आप बना चुके हैं हमें ऐसा जिस समय आप ये बोल रहे थे तो हमको ऐसा लगा कि ये आत्मा तो भारतवर्ष की ही होगी कोई संस्कार ऐसा हुआ कि वहाँ जन्म हो गया 60,000 लोगों को शुद्ध शाकाहारी बनाया ये कोई सामान्य बात बहुत ऊंची बात हम इसके लिए आपको साधुवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं और आपके इस स्तुत्य कार्य का वंदन करते हैं और आपने कहा है कि यहाँ की रज से हम गौसेवा की प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं हम अमेरिका में गो सेवा करेंगे संभव होगा तो वहाँ भारतीय गोवंश को रख करके उसकी सेवा करेंगे नहीं तो जो वहाँ का गोवंश है आजकल ऐसी पद्धति है कि वो देशी के द्वारा दो तीन पीढ़ी में उसे भी भारतीय बनाया जा सकता है तो इस पद्धति से वहां आप देशी गोमाताओं के संरक्षण का कार्य करेंगे वेधलक्षना, हैं वेद लक्षणा पद्धति से और आप ये कार्य करेंगे यह बड़ी प्रसन्नता की बात है और इन्होंने कहा कि यहां हमें एक सिद्ध पुरुष का स्वप्न में दर्शन हुआ जिन्होंने हमको खीर खिलाई स्वप्न में इनको दर्शन हुआ तो इससे ऐसा लगता है कि जरूर आपने कहा कि किसी सिद्ध पुरुष ने स्वप्न में खीर खिलाई इनको कल रात को हा उसी से आप अभिव्यूत होकर के अपना संपूर्ण जीवन आपने गो सेवा में समर्पित करने का निश्चय कर लिया हम बहुत प्रभावित हैं और हम वंदन करते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था का पूर्ण आदर करते हुए सभी प्राणियों में भगवत भाव का दर्शन करते हुए जो भी आस्तिकता और भारतीयता का आदर करने वाले हैं उनका हृदय से समादर करते हुए हम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं हम लोगों का परम सौभाग्य है कि इस महोत्सव में पूज्य श्री त्रंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज जो धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी की परंपरा का और उनकी निष्ठा का अक्षर सह निर्वहन कर रहे हैं ऐसे तपोनिष्ठ वेदज्ञ सदाचारी विद्वान महापुरुष यहाँ पधारे हैं यह भी हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरण चंचरी वहाँ के मठाधिपति हमारे परम आदरणीय परम वंदनीय श्री सीहोर वाले स्वामी जी महाराज महाराज जी निरंतर जप करते रहते निरंतर जप करते रहते द्रव्य का स्पर्श नहीं करते और निरंतर जप करते हैं ऐसे नाम जापक इतने विनम्र हैं महाराज नहीं तो कहाँ विनम्रता आवे अभिनय भले ही हम लोग कर लें लेकिन हृदय से आप विनम्र हैं हमारे प्रति आपका वात्सल्य है यह हमारा सौभाग्य है और उनके दक्षिण पार्श्व में विराजमान जो श्री टीकम जी का स्थान इंदौर में पचकुया जहाँ श्री टीकम जी विराजमान हैं और वैष्णवों के बामन द्वाराचार्य पीठों में वह भी एक द्वाराचार्य पीठ है श्री सुरसुरानंदाचार्य जी का द्वारा क्यों महाराज जी श्री सुरसुरानंदाचार्य जी महाराज का द्वारा है वहाँ के आप भगवान के सेवक हैं श्री महंत हैं और एक बड़ी बात है आप स्वयं गो सेवक हैं आप अन्यथा नहीं मानना स्थानों में गौशालाएँ होती हैं प्राय लेकिन स्थानाधिपति स्वयं गो सेवा करे ऐसा कम हो पाता पर आप प्रातःकाल उठकर नित नियम के रूप में गो सेवा से ही अपने दिन का आरम्भ करते हैं और आप जिस गाय का नाम लेकर पुकारेंगे वो गाय दौड़ी हुई चली आएगी और गाय को प्रणाम करके कहते आशीर्वाद दो तो गौ माता चरण उठा के सिर पर रख देती है ऐसी महाराज गऊ आपके पास है ये भी बड़े गोभक्त संत हैं नर्मदा यात्रा में हम लोग आए थे बहुत आनंद हुआ श्री कटावधाम वाले महाराज जी श्री सिया जी जब से हम आ रहे हैं पथमेड़ा गोदाम में तब से प्रायः सभी उत्सवों में आपका मंगलमय दर्शन होता है हम लोग भाग्यशाली हैं इतने संतों का महापुरुषों का हमें दर्शन हो रहा है श्री त्रुवंदासी दास जी महाराज तपस्वाध्याय निरत हैं हम अत्यंत पूज्य और आदर बुद्धि आपके चरणों में रखते हैं भागवत जी के एकादश स्कंध में निवृत्ति निरत महानुभावों के लक्षणों का वर्णन किया गया उनके धर्म का वर्णन किया गया बुधो बालक बत् क्रीड़ित कुशल हो बदे बधे दुनम बद विद्वान गोचर अर्थ के व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है तो बुधो बालकवत क्रीडेत का दर्शन पूज्य श्री त्रिभुवन दास जी में होता है बहुत अधिक प्रशंसा करने से उन्हें संकोच होगा नहीं करना चाहिए हम भी जानते हैं पर हमारी बड़ी इच्छा थी कि ऐसे निर्मल संत एक बार कम से कम इस गोधाम में आवे आप पधारे आप बहुत अंतर्मुखी वृत्ति के हैं वो भीड़ भाड़ में जाना बैठना बोलना ये प्रकृति में नहीं है लेकिन यहाँ आए गो माता की कृपा हुई बहुत संत पधारे हम बहुत सबका सादर वंदन करते हैं आप लोग सोच रहे होंगे कि कथा कहने वालों की इतनी बड़ी जिम्मेवारी हम कथा कहने वाले नहीं हैं हम तो यहीं के सेवक हैं हम यहाँ के सेवक हैं अभी एक लोग बहुत आए हैं सुख में हमें पता नहीं कहाँ से कुछ लोग आए थे तो वो जहाँ हमारा निवास है वहीं हम बैठे थे तो आकर उन्होंने लंबी दंडौोद की और बोले आप ही पथमेड़ा महाराज हैं अब पथमेड़ा महाराज जी का फोटो तो जाता नहीं है तो हमसे बोले आप ही पथमेड़ा महाराज हैं हमने कहा नहीं हम पथमेड़ा महाराज के चरण सेवक हम पथमेड़ा महाराज नहीं हैं हम उनके चरण सेवक हैं और पथमेड़ा महाराज समृद्धि माता के चरण सेवक हैं गौ माता के चरण सेवक हैं तो बस यही संतों का महाराज जी सबसे दुर्लभ चीज़ है संतों का प्रेम ये प्रेम बना रहे धाम वाले महाराज जी तो हमारे शिव वृंदावन के नाते हमारे अपने हैं हमारे अभिभावक हैं हमारे संरक्षक हैं हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारे ऊपर आपका अत्यधिक वात्सल्य है हम तो यही चाहते हैं कि महाराज जी का आजीवन इसी प्रकार का वात्सल्य दास पर बना रहे या महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कथा तो कथाई है हम निवेदन कर रहे थे कि कथा पूर्ण नहीं होती क्योंकि हरि अनंत हरी कथा अनंता और कथा कभी अपूर्ण नहीं होती क्योंकि अधूरे की चर्चा अधूरी परिपूर्ण की चर्चा पूरी हमने अपूर्ण की चर्चा तो की नहीं परिपूर्णतम की चर्चा की तो उनके संबंध में जितना कहा जाए और जो कुछ कहा जाए वह अपने आप में परिपूर्ण है आज ठाकुर जी का विवाह जरूर हो जाएगा और बिना विवाह के राधा कृष्ण जी कैसे जाएंगे आहा। एक कीर्तन करके फिर हम आज कथा का आरंभ कर रहे हैं बहुत अधिक भूमिका नहीं बनाएंगे कुछ प्रेमियों ने आग्रह किया है कि कीर्तन आप जरूर करें ना सारा हरि का भजन करो हरी है हमारा हरिका भजन हरी है हमारा हरी प बन हरी एक ध्यान ज्ञाना सभी का सहारा का सहारा हरिका का ना रा। ना रा। राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम जय श्री राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम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 Radhe Sham, Radhe Shiva, Radhe Sham, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Sham, Radhe Sham. मारे गारि का भजन करो का भजन करो हरि है हमारा हरि है हमारा हरी का भजन Krishna, krishna, krishna, krishna, krishna, krishna, bood. Da da da da da da da da da da da bood. Ra da ra da da da da da da da bood. Da da da da da da da da da da da bood. Da da da da da da da da da bood. Siya, siya, siya, siya, siya, siya bood. Siya, siya, siya, siya, siya, siya bood. Ha, Hari bood. कुछ कहना था गोचारण का पद भी कहना था लेकिन अब यही नमस्कार अब एकदम सावधान हो जाओ ठाकुर जी को ब्याव होने वाला है। श्री नारद उवाच गाश्चरयन चारयन नंदन मंकदेशे संल दूरतम सका कलिंद तीर समीर कंपितम् नंदोपी भांडीर बनम जगा एक दिना की बात है ब्रह्मणे परम गो उपासक श्री नंदराय राय महीपति अपनी छाती सो बालकृष्ण को लगाए गए कंठ सो लगाए गए और गोचारण के हेतु स्वयं पधारे बाबा के मन में आई आज बाबा खुद गैया चराय निकल पड़े गर्ग संहिता को प्रसंग है। श्री यमुना जी के पुलन में आ गए कहाँ आ गए बोले नंदोपी भांडीर जगाम ये हमारे वृंदावन में जमुना जी के पल्ली पार भांडीर श्री बाबा गोचारण करते भय भांडीर वन पधारे अब देखो अब ये ठाकुर जी की लीला है इसको प्रकृति जगत की लीला मत समझना क्योंकि दिव्य अप्राकृत रसमय चिन्मय श्री वृंदावन धाम है और वहां की समस्त लीलाएं रसमयी दिव्य हैं चिन्मयी हैं इसलिए गर्गाचार्य महामुनि ने देवर्षि नारजी ने इस लीला के आरंभ में एक शब्द का प्रयोग किया है कृष्णे छाया कृष्णे छाया श्री कृष्ण की इच्छा हो मैंने श्री कृष्ण का संकल्प हुआ कृष्णे छाया बेगतरोथ बातो घन रूमय दुर्म चम पद्रुम पल्लब पतदि रेजदि रिव भाक श्री कृष्ण का संकल्प हुआ और प्रचंड वायु बहने लगी जैसे कि कल से यहां वायु बह रही है प्रचंड वायु बहने लगी संपूर्ण आकाश घनघोर घटाओं से काली काली सजल घटाओं से आच्छादित हो गया सघन वृंदावन है वृंदावन की सघन लता कु है उनमें खुले आकाश के रहते हुए भी सूरज के प्रचंड प्रकाश में भी किरण नीचे तक नहीं आती इतना सघन बन जाए सघन निकुंज जा है वैसी छाया बनी रहती पर आज सारा आकाश मेघाच्छन्न हो गया प्रचंड वायु बह रही है बादल गरज रहे हैं बिजली चमक रही है अब देखो बाबा वर्षा को लक्षण नहीं है कृष्ण छया ये कृष्ण की इच्छा है श्री कृष्ण की इच्छा ये परिस्थिति बन गई अब लीलाधर श्री कृष्ण जैसी बिजली कड़कती है छोटे से लालजी बाबा के पटका के भी तो ऐसे चिपक जाते हैं बाबा अंक भर अंक भरते हैं मस्तक ढके हुए हैं लाल जी को कहीं शीत को प्रभाव ना है जाए बूंदनते सर्दी जुखाम ना है जाए बहुत व्याकुल हैं बाबा और मन में विचार कर रहे कि जबसों लाला भयो है तबसों सो हम गैया चरायवे नहीं निकले, लालाएं छोड़ के कहूँ जाये को मन ही नहीं करें पर आज गैया चरायवे को मनोरथ भयो तो लालजी को संग लेके आए बड़ी भूल करें भांडीर भट्टक आ गए हैं भांडीर बन तक आ गए हैं और इतनो मौसम बिगड़ रहे हो ऐसी परिस्थिति है रिये कहा कि हो जाए तद अंधकार प्रजाते घनघोर अंधकार हो गया बाले रुदत्यंक गति भीते ठाकुर जी रो रहे हैं और भयभीत हो रहे हैं महाराज अब श्री नंद बाबा को बहुत भय हुआ मन में विचार करने लगे हमारे बाल कृष्ण को मंगल हो ए, कहा कियो जाए तब देखो विशेष संकट में ही महापुरुषन की बात याद आवे बाबा स्मृति में आयो कि जब लाला को नामकरण संस्कार करवे के समय श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे तो बिन्ने ये वर्णन कियो कि ये श्री कृष्ण की शक्ति राधाराणी है राधा रानी के महात्म्य को वर्णन किया तो वे राधा रानी जो उमारमा ब्रह्मांी की भी अधीश्वरी हैं गोलोक की स्वामिनी हैं, परा परा शक्ति हैं साक्षात श्री कृष्ण की हृदय स्वरी प्राणेश्वरी रासेश्वरी रसेश्वरी गोलोकाधिष्ठात्री श्रीकृष्ण पट्टराज महसी हैं तो उन राधा रानी का इतना महात्म्य वर्णन किया है क्यों न मैं राधा रानी का ही स्मरण करूं अब देखो श्री किशोरी जी भी बालिका ही है छोटी सी शिशु है पर बाबा को ध्यान श्री जी के चरणन में चलो गए हो गगाचार्य जी महाराज कह रहे हैं नंदो भयं प्राप शिशुम सबिव्रत धरिम परेशम शरणम जगाम उसी समय राधा रानी का जैसे स्मरण किया ध्यान किया महाराज जी वो छोटी सी पालने में झूलने वाली हमारी श्री कीर्ति कुमारी वृषभानुनंदिनी अब सोडस वर्षीय नित्य किशोरी के रूप में प्रकट होगी नित्य किशोरी सामने प्रकट है ओ अनंत कोटि चंद्र के समान श्रीअंग से छटा बिखर रही है और श्रीजी सामने प्रकट हैं अपने दिव्य स्वरूप में गोलोक के अधिष्ठात्री साक्षात राधा रानी सामने प्रकट हैं। आह क्या सुंदर वर्णन है ऐसे लगता है इस श्लोक को ही गाते रहें इतना सुंदर श्लोक है बिल्कुल श्रीजी सामने प्रकट हो जाती हैं ऐसा स्वरूप है कोटी बिंब्युतिमाद धान नीलांबरा सुंदरमादिवर्णाम मंजीर धीर ध्वनि नोपराणाम मां विव्रती शब्दमती करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की कांति भी तिरस्कृत हो रही है नीलवर्ण की साटिका धारण किए हुए हैं श्रीअंग पर ओढ़नी ओढ़े हुए हैं ऐसी जो श्री नित्य किशोरी श्री राधा रानी हैं जब भी चल रही हैं उनके नूपुरों की ध्वनि हो रही है उनकी कटी कटिकिंकणी की ध्वनि हो रही है ऐसे लगता है नूपुर पग बजत मानो सामवेद करत गान मानो सामवेद प्रकट हो रहा है चरणों से वो दिव्य छटा को देखकर कर नंद बाबा ने हाथ जोड़ लिए अरे श्री जी इसलिए हमारे ब्रज में कहते हैं संकट हरेगी करेंगी भली बृष की लली संकट हरेगी करेंगी भली बृष की लली संकट हरे आगे राधा कृष्ण जी को याद है हमको याद नहीं हमारे ठाकुर जी जो है ना बाबा कृपा करने वाले वो कृपा करते हैं प्रभुमूर्त कृपा मई है पर राधा रानी कृपा करने वाली नहीं है राधा रानी कृपा बरसाने वाली हैं इसलिए उनको बरसाने वाली कहा जाता है बोलो बरसाने वाली की ठाकुर तो कृपा करे ये तो बरसाती है बरसा होती है तो भेद नहीं रह जाता है जिस ऊसर में तृण भी उत्पन्न नहीं होता वहां भी बरसती है जिस पर्वत पर एक बूंद भी टिकता नहीं वहां भी बरसती है श्रीजी जब बरसती हैं तो भेद रहित होकर सब जीवों पर बरसती हैं सब पर करुणा करती है आज श्री राधा रानी प्रकट हो गई बोलो राधा रानी की कांची कला कंकन शब्द मिश्राम हारांगुली श्री नाशिका कहंस की भी श्री कंठ चूड़ा मणि कुंडलाढ़ महाराज जी उनके तेज से दर्शित हुए नंद बाबा ने प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कहा अयम तु साक्षात पुरुषोत्तम यह हमारो लाला भाई हमें तो आया अपनो लाला ही माने पर गर्गाचार्य जी के वचन प्रमाण है गर्गाचार्य जी ने कही ये मेरो लाला है गर्गाचार्य पूर्ण पुरुषोत्तम है ये पूर्ण पुरुषोत्तम है और प्रिया मुख्या सदैव राधे हे राधे तुम इनकी मुख्य प्रियतमा हो राधा रानी ने कहा कि बाबा आपको ये रहस्य गुप्त रहस्य कहाँ थे ज्ञात भयो बाबा बोले गुप्तम त्विदम गर्ग मुखी नी गर्गाचार्य जी ने बताई है गुप्त बात यही तो हमने आपको स्मरण कियो है श्री जी ने कही बाबा आप निर्भय है जाओ आपने हमको कायकू बुलायो हम कहा करें आज्ञा करो बाबा बोले भाई लालाए ले लो मैं अपनों लाला आपको सौंप रहे हूँ है अभी कन्यादान पिताई तो करता है कि नहीं तो नंद बाबा ने श्री लाल जी को किशोरी जी की अंक में दे दिया गोद में विचित्र हाँ, लीला बाबा श्री जी सोलह वर्ष के रूप में प्रकट भई हैं और लालजी अभी छाती से चिपके हुए किशोरी जी को दे दिया लाल जी को और कहा एनम ग्रहम प्रापय मेघभीतम ये बादल से डर गए हैं इस जंगल से डर गए हैं बिजली की कड़क से डर गए हैं इसलिए इनको नंदाले तक पहुंचा दो गृहम प्रापय इनको घर ले जाओ नंदम नंदालेम प्रापय नहीं कहा गृह प्रापय घर ले जाओ घर किसको कहते हैं बोलिए गृहस्थी लोग बेचारे मकान बनाते हैं उनसे साधुओं का मकान बड़ा ही होता है छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है कि नहीं पर उसको घर नहीं कहा जाता है क्यों न ग्रह ग्रह महु ग्रहिणी ग्रह उचर को घर नहीं कहा जाता ग्रहिणी को घर कहा जाता है तो भले ही हजार बारह सो पंद्रह सो कमरा भी बने हो और सौ दो सौ एकड़ में भी बना हो तो भी उसको घर नहीं कहे ग्रहिणी नहीं है और भले ही फूस का छप्पर हो पर विवाहित पुरुष रहता गृहिणी जहाँ रहती है उसे घर कहा जाता है ग्रहिणी ग्रह मुच्छे ग्रहिणी को ही ग्रह कहा जाता है तो ये श्री कृष्ण की नित्य गृहिणी है और इनका नित्य महल जो निज वृंदावन है नित्य वृंदावन है जहाँ निरंतर रास विलास होता है मानो बाबा कह रहे तुम अपने घर में चली जाओ बोलो वृंदावन बिहारी आहा इस लीला का वर्णन श्री जयदेव महाप्रभु ने अपने गीत गोविंद महाकाव्य में यहीं से गीत गोविंद का आरंभ किया ये जो कई श्लोकों में जो बात आई है वो महाप्रभु जयदेव जी ने एक श्लोक में कह ये पूरा प्रसंग आप लोगों में से अधिकांश लोगों को संभवतः यह श्री गीत गोविंद महाकाव्य का प्रथम श्लोक जो मंगलाचरण भी है याद होगा मेघ मे दुर्म्बरम बन भुब श्यातमा लद्रुमी नीरुरय तदिम राधे गृह प्रापय इत नंद निदेश नंद निदेश नंदलित प्रत्यकुंजद्रुम राधा मधवंती यमुना कूलेके राधा मधव जयंती यमुना कूले रहा के लीर मेदुरम अंबरम अंबरम पूरा आकाश मेघाचन्न हो गया उसे वृंदावन की जो भूमि है अधिक श्याम हो गई है और तमाल आदि वृक्षों की छाया से और अधिक श्यामता उसकी बढ़ गई है ठाकुर हाँ जी चिपक रहे छाती से नंद बाबा ने श्री जी का स्मरण किया श्रीजी प्रकट हो गई तो नंद बाबा कहते हैं नक्तम नक्तम ये कृष्ण क्रिश्न बालकृष्ण अंधेरे से बहुत डरता है इसलिए तत इमम हे राधे तव गृह प्रापय निज ग्रहम निवृत्त निकुंजम निकुंज मंदिरम प्रापय ले जाओ इनको ये तुम्हारी निधि श्री जयदेव महाप्रभु वर्णन करते हैं जैसे ही श्री जी ठाकुर जी को लेकर के यमुना निकुंज में गई हैं ठाकुर नित्य किशोर हो गए हैं श्री जी नित्य किशोरी हैं और रोम रोम से अनंत सहचरियां प्रकट हो गई हैं और महाराष्ट्र आरंभ हो गया ये जयदेव जी का स का वर्णन बाबा वैसे तो सभी रस सभी भाव नित्य हैं लेकिन संस्कृत वांग्मय में राधा कृष्ण की मधुर लीला का वर्णन परमहंस चक्र चूडामणि आचार्य महामनिंद्र भगवान सुखदेव जी के पश्चात यदि इस युग में किसी ने मधुर लीला का वर्णन किया है संस्कृत में तो वो पहले हैं महान रसिक श्री बिल्ब मंगल जी महाराज जिनका काल सातवीं आठवीं शताब्दी का काल है और उसके बाद ग्यारहवीं से बारहवीं शताब्दी का काल जयदेव महाप्रभु का उसके बाद जयदेव महाप्रभु इसके बाद फिर भक्ति काल में अनेक महापुरुष प्रकट हुए आचार्य प्रकट हुए लेकिन संस्कृत साहित्य में मधुरोपासना का इस प्रकार का रसमय वर्णन करने वाले ये महापुरुष हैं। हम संकेत मात्र में कहेंगे जयदेव महाप्रभु जी ने वहां रास का वर्णन किया है चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बन माली के चलन मणि कुंडल मंडित गंडयुग स्मित शादी हरिहमुन करे लासिनी बिलसति पर पीन पयोधर भार भरे हरि परिरब्य सरागम गोपबधूर गायत्री काचिद उद्रि पंचम राग कालास विनोल विलोचन खेलन जनित मनोज ध्याति मुग्ध मधुरधिक मधुसूदन वदन सरोज कापोल का तले मिलिता लपित कि श्रुति चारु चुंब नितंबती दीतम फुलन कुल केली कला कुतुफेनच काचिद यमुना जल कूले मंजुल मंजुल कुंज ग दुकुले करतल ताल तरल बलयावली कलित कल स्वन मन से रसे सह नृत्य परा हरिना युवती प्रससन आह रास में ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं गोपियां ऐसे ठुमका दे रही हैं, ऐसे करतरक ध्वनि कर रही हैं, एकदम ताल स्वर में बजा रही हैं, नाच रही हैं, ठाकुर जी बड़ा करते जय हो जय हो वाह बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत सुंदर किसी कलाकार की प्रस्तुति बहुत अच्छी हो तो उसे पुरस्कार मिलता कि नहीं गोपियों की रास में प्रस्तुति बहुत सुंदर है ठाकुर जी भीज गए पुरस्कार दे रहे हैं क्या पुरस्कार दे रहे हैं करतल ताल तरल बलयावली कलित कलेश्वन वन से रास रसे सह नृत्य परा हरिणा युवती क्या पुरस्कार श्लिष्यति कामपि चुम्बति कामपि पि काम रामा पश्यति पश्य सस्मित चारुतरा अपरा मनु गति अब ये जो पद है ना इसकी व्याख्या करने की मंच पे आवश्यकता नहीं है कवि बाबा एकांत में होंगे तब सुनाए श्लिष्यति काम चुंबति काम भी रमयती रा पश्यति सस्मित चारुतरा मपरा मनु गति वाम श्री जय देव कवेरिदूत केशव के केशवकेली रहन विपने ललित शुभा यशनो शुभा यश्यम चंदन चरचित नील कलेवर चर्चितनीलतलवीतबसन बन मले चलन मणि कुंडल मंडित कंड युग स्मित हरिह मुग्ध बधुन करे बिलसिन बिल सति के बिल के के लिए परे। के लिए परे। के श्री राधा माधव योर जयंत यमुना कूले रह के लया बाबा जैसे ही श्री ठाकुर जी नित्य किशोर के रूप में प्रकट भय महाराज जी उसी समय श्री ब्रह्मा जी प्रकट हो गए हाँ यहाँ एक और विशेष बात है राधा रानी ने जाते जाते बाबा बाबाते कई बाबा में बहुत प्रसन्न हूं आपने मेरो स्मरण कियो अब ये विचार करो श्री जी प्रसन्न क्यों है हमारी निधि आपने हमको सौंप दी तो प्रसन्नता की बात है कि नहीं हमारी वस्तु उसके बिना हम बड़े व्याकुल हो और बाबा के पास हो बाबा हमको सौंप दें तो हम प्रसन्न सहजह जाएंगे तो श्री जी की प्राण प्रिय वस्तु तो श्याम सुंदर है उनका जीवन धन उनके हाथों में सौंप दिया श्रीजी प्रसन्न हो गए बोले हम प्रसन्न हैं, हमारा दर्शन अमोघ है ये नित्य गोलोक विहारणी का स्वरूप है बाबा क्या मनोरथ है आपका धन्य है बाबा ने एक बड़ी सुंदर बात कही महाराज जी बहुत ध्यान देने योग्य है संगीता बाबा ने कहा आपके चरण कमलों में जिनका अनुराग है उनका संग हमें प्रति जन्म में प्राप्त हो यह मारा ये बहुत ऊंची बात है रसिकों का प्रेमियों का भक्तों का संग बाबा ने मांगा श्री जी से ये इतनी ऊंची चीज है महाराज अब तो श्रीजी जी ठाकुर जी को लेकर जैसे ही आगे बढ़ी कुंज में चली गई महाराज वो तो लीला थी ठाकुर जी की इसलिए पहले किया जाए कृष्णे छाया अब जैसी श्री जी गई बादल भी छट गए प्रकाश हो गया बाबा भी प्रसन्न हो गए और ये भी निश्चिंत हो गए कि सुरक्षित हाथों में लाल जी को सौंप दिया और महाराज जी जैसे ही आगे बढ़े हैं अब तो नित्य गोलोक का अवतरण हो गया है संपूर्ण भूमि मणिमयी है सुवर्णमयी है दिव्य वृंदावन प्रत्यक्ष मूर्तिमान होकर वृंदावन स्वागत कर रहा है का। वृंदावनों तो के वृंदावन के वृक्षों के सन्मुख श्री यमुना जी प्रसन्न हैं युगल सरकार की अगवानी कर रही जय जय प्रभो पधारो हमारे पुलिन में पधारो और सुवर्ण सोधई यमुना जी में स्वर्ण में पुष्प खिल गए हैं और रत्नों के रत्नों के सोपान प्रकट हो गए हैं सीढ़ियां हैं महाराज जी गिर जी प्रकट हैं गोवर धनोरत्न शिला मयोभूत स्वर्ण सृंगई परतस् भी स्वर्ण के संग है गिरिराज जी के मणिया जगमगा रही हैं श्री गिरिराज महाराज प्रकट हो गए हैं और महाराज जी सघन लता कुंज हैं फूल खिले हुए हैं वृक्ष फलों से लदे हुए हैं और महाराज जी भ्रमर भी गुंजार कर रहे हैं तथा निकुंजो निजम स्वयं निकुञ्य मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया विग्रह धारण करके प्रकट हो गया है महाराज जी दिव्य मंडप प्रकट हो गया कितना बड़ा मंडप था विवाह का दस हजार हाथ लंबा दस हजार हाथ चौड़ा विवाह का मंडप प्रकट हो गया बसंत ऋतु मूर्तिमान होकर के खड़ी है सामने सेवा में महाराज जी खड़ी है और सुंदर पताकाएं महाराज फहरा रही हैं। उस समय श्री श्याम सुंदर नित्य किशोर रसिक शेखर श्याम सुंदर आहा सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं बंसी धारण किए हुए हैं करोड़ों करोड़ों कामदेव के मान का मर्दन कर रहे हैं श्री ठाकुर जी ऐसी सुंदर शोभा श्री ठाकुर जी की प्रकट हो रही है और महाराज जी चल रहे हैं ठाकुर जी मंडप की ओर गमन कर रहे हैं नव दुल्हा नव दुल्हन मंडप की ओर प्रस्थान कर रहे हैं भुजेन हसन प्रियाम प्रिया जगाम मध्ये सुविवाह मंडपम मध्य सुबिवाहारे सुदर्भ घटादि मंडितम पूरे विवाह की तैयारी है वहां महाराज कलश प्रकट है यज्ञ वेदी है और वहां मेखला बड़ी सुंदर बनाई गई है सुंदर द्वार है और वहाँ दिव्य सिंहासन विराजमान है उस दिव्य सिंहासन पर युगल सरकार विराजमान हो गए बोलो दुल्हा सरकार की युगल सरकार की जय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो गए जैसी विराजमान भय हैं, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय ब्रह्मा जी ने युगल सरकार के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है और ब्रह्मा जी ने स्तुति की है महाराज जी महाराजी स्तुति एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ नौ श्लोकों में ब्रह्मा जी की स्तुति है अद्भुत स्तुति है श्री ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं श्री ब्रह्मो वाचो अनादिमाद्यम पुषोत्तमोत्तम अनादिमाषोत्तमोत्तम श्रीकृष्णचंद्रम निजवत्सल श्रीकृष्णचंद्रम निजवत्सल स्वयंख्या परात्म स्वयं तो प्रजाम्य आप अनादि हैं आद्य हैं पुरुषोत्तम हैं आप भक्त वत्सल हैं हे श्री कृष्णचंद अनंत अनंत अनंत अनंत, अनंत, अनंत, अनंत अन्त, अन्त, अन्त, के आप अधिपति परात्पर हैं ऐसे हे राधापति श्याम सुंदर हम आपकी शरण में हैं आप गोलोकनाथ हैं आप इस धरती को कृतार्थ करने के लिए आपने गोलोक धाम को ही ब्रजभूमि के रूप में प्रकट किया है हे नाथ आप गोलोकनाथ भी आप ही है वैकुंठ नाथ भी आप ही हैं और लक्ष्मी नाथ भी आप ही हैं अब जो विशेष बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो ध्यान देने योग्य है ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभो आज आप हमारे सन्मुख इस रूप में प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं हमें आपके त्रेता युग की लीला का स्मरण हो रहा है ब्रह्मा जी कह रहे हैं बोले त्व राम चंद्रो जनकात्म जे जनकात्म जेयम आह हाँ ही हा। श्याम सुंदर तुम रामचंद्र हो त्रेता के रामचंद्र तुम ही हो और त्रेता की विदेहराज नंदनी श्री जानकी जी राधा रानी ही है तुम रामचंद्रो जनकात्म जेय तुम रामचंद्रो जनकात्म जेय ओ कमला कमला सियदा सियदा हरीश्वेम भू हरीश्वेमाररो तदेाररो तदेयक्षिणास्त्रीपतिपत्व श्रीदक्ष आप ही रामचंद्र हो और भगवती सीता कौन है राधा रानी ही श्री सीता ही राधा रानी है श्री रामचंद्र ही श्री कृष्णचंद्र हैं ये अवेद का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं बाबा हमारे मलुकदास को एक पद है बड़ो प्यारो पद वे कहते हैं दशरथ नंदन जनक लड़ेती नंद नंदन बृषभानुली दशरथ नंदन जनक लड़े नंदनंदन बृषभानु लली राधापति सीका पति सुमिरों बसी वृंदावन अवध गली राधा पति सीता पति सुमीरों बसी वृंदावन अवध अब महाराज लोग परेशान हैं कहा तो संपूर्ण जगत को भगवदात्मक देखने की बात कही जा रही है हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा और कहा हम भगवान भगवान में भेद करते चले जा रहे हैं दशरथ नंदन जनक जनकलणेे नंदन नंदन ब्रसभा दसरथ नंदन जनकलणेती नंद मंगल भगवान्ंभु मंगल वृषभध्वज मंगल पार्वतीनाथो मंगलायतनोहर शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते ते संस्कार द चैनल ऑफ इंडिया हमारी संस्कृति हमारी विरासत